गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंद समन्व श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सामूतम विन्दावन मनोहर वाचाकल्पतरुवश्यवश पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयतगिरी यकीतमह वंदे परमाधवृंदव तुलसीदेव पिया वै केशव चक्तिपदेवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजयनतम देवी सरस्वती व्या तथो जो मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति सदा जगोबर दे सदाभवीष्टदोह तेथास तेतास्पद विरचि तरण्य भीतातिहाम पाल भवदीप वंदे महापुरशते चरण यम छटाया विस्फुेत किदर्शी पूर्णनुराग्रस सागर सारमे साराधि कामि कदा कृपा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद सियादगदाधर तो शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अजानुलबित भुजौ कनुका बदत संकेतर कमलायताक्ष विशां भर द्विजभर जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करुणा भूतारौ प्रणम से गुरु श्री कृष्ण कर्णारणव लोकनाथम जगचक्षु श्रीसुक तमुपाश्रय तमादेव पुषोपुराण तमावर्णम सीतावतार संसार सुद्रसे भे भगवत स्वूप बागी जस्व बदने। लक्ष्मीर बागीषजस्वी लक्ष्मीजस्वी जस हृदय संवी सिंहमहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा राम राम हरि भवाप वर्ग भमतो तो जदा भवे जनुष तत्संग अच्युत सत्संग तहि अच्युत उच्युत भवाप वर्गभमत जदा भवनस्व त अच्युत सत्सागम सत्संगम जदवत पराबर भवाप वर्ग भमत भवज्जनस तहि अच्युत सत्सम सत्संगम जदव सदगत पराबरईषे जिशिलक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अंतिम समय में जाने के पहले बड़ा अफसोस का साथ बता के गए हम अकित्व तो हरिभजन करने के लिए जो कठोर बात बोले हैं निष्कपट हरिभजन करने के लिए जो मार्ग हम दिखाए थे इसमें बहुत आदमी मेरा ऊपर उल्टा समझा अब कभी न कभी ये लोग का मंगल हो जाए नित्य मंगल का रास्ता खुले यही प्रार्थना करते हुए शिल सरस्वती ठाकुर अंतिम समय में अपना शरीर को छोड़े बात में काल चर्चा करते हुए देखे जो श्रीला प्रहलाद महाराज जैसा महापुरुष भगवान का निजी जन इनके अनुगत्य करते हुए बोली महाराज को सिद्धि मिला बली महाराज ये नहीं सोचा कि ये तो मेरा दादा है अब बाबा तो बीरोचन है अब देखो बीरोचन का कभी अनुगत्य इन्हें नहीं किया ये बड़ा आश्चर्य जी की बात है वीरोचन का अनुगत्य ने नहीं किया अनुगतव किया किसका प्रहलाद महाराज अतत् जो सिद्ध है इनके अनुगत्य करने से आप भी सिद्ध होने का चांस है अगर ठीक करोगे तो आज सिल रसिकानंद बहू का तिरभाव तिथि हम ये नहीं करेंगे ये तो गौड़िया मटका नहीं है ये तो श्यमानंद परिवार का है हम क्यों जयधनी देंगे बड़ा दुख लगता है साधु संतों के बारे में भी ऐसा सोचना उचित नहीं है ये हमारा मटका नहीं है बाहर का है ये तो मूरख आदमी सोचते हैं एक उदाहरण दे दे चिंता करो हमारा इधर एक वैज्ञानिक थे उसका नाम था हरोगोविंद खुराना हरगोविंद खुराना वो जेनेटिकल चीज़ के ऊपर रिसर्च किए और इतना सुंदर रिसर्च किए भारत का है और भारतीय सरकार को बताए आप थोड़ा मेरे को सहायता करो तो मेरा ये जो रिसर्च है उनमें हम सक्सेसफुल हो जाएंगे एकदम ऐसा ऐसा हुआ है हमारा अभी तक थोड़ा वो सहायता मिले तो हमको हो जाएगा लेकिन सरकार ने सहायता उनको नहीं दिया ऐसा ही है हमारा देश का स्थिति उन्होंने क्या करे चिंता में पड़ गया बोलो ओ, हम तो हम अंदर में जाने एक सौ भाग कॉन्फिडेंस हमारा रिसर्च ठीक हो जाएगा एकदम आ गया थोड़ा बहुत सहायता है उतना पैसा खर्च कौन करेगा अमेरिकन गवर्नमेंट का पास उन्होंने खबर भेजा हमारा ऐसा रिसर्च हुआ ऐसा ऐसा थोड़ा सहायता मिले तो हम एक साल लगेगा एक साल भी नहीं लगे अब अमेरिकन गवर्नमेंट बोले कब आ, कब आओगे अभी आओगे अभी आ जाओ अभी आ जाओ हम व्यवस्था कर देते शॉप जाके व्यवस्था कर दिए क्यों ये बात बोल रहे हैं अभी समझ में आएगा क्यों ये बात उठा रहे है? संग संग क्या किया उन्होंने रिसर्च किया करके एक साल डेढ़ साल का अंदर बस सक्सेसफुल हो गया उनको नोबेल प्राइज मिला अब आपका पास में मेरा प्रश्न है वो जो हरगिंद खुराना जो है वो जेनेटिकल फैक्टर के ऊपर रिसर्च किया वो क्या भारत का वैज्ञानिक है अमेरिका का ना आपको उत्तर देना पड़ेगा कि भारत का है अमेरिका का वो तो बोलेगा अमेरिका का भी क्योंकि अमेरिका में जाकर उसको रिसर्च करके मिला मेरा ये बात बोलने का ये विषय है पॉइंट है जो कभी भी किसी साधु किसी वैज्ञानिक किसी किसी महात्मा किसी को किसी छोटे से गंडी पर कन्फाइन मत करो इन्होंने स्मर्ट का इन्होंने स्मर्ट कहा तो वो गुरु जी का है ये लोग सब जो है वो गाधा है कभी भी इनका भजन हो ही नहीं सकता ये जाने नहीं माधा टेरेजा कहाँ का था कहाँ का थी वो वो भारत में आके जितना सारे समाज सेवा की उसका बाद हम उठाना नहीं चाहे बोलना चाहे उनको भी नोबेल प्राइज मिला था तो नोबेल प्राइज के बारे में हमारा बोलना इच्छा नहीं है एक महात्मा है एक बड़ा समाज सेवी है संस्कारक है वैज्ञानिक है कोई विराट कवि को है इन लोगों को कोई को समाज कोई संस्कार छोटे से जगह पर उसको टाइट करके बांधो मत किंतु इनका भाव है तमाम दुनिया का सेवा करे भले ही वैष्दीप जी भारत में ही हमारा लीला किए लेकिन वैषदीप जी का उपकार सारा पृथ्वी ले सके अनंत ब्रह्मांड इसके कोई छोटा मोटा जगह पे रख के बोले ये तो ये जगह का ये तो ये होता होता नहीं रसिकानंद प्रभु जी इनका बारे में बहुत सारी कहानी हैं हमारा भी जल्दी है थोड़ा भागवत आगे करे क्योंकि दसों स्कंद अगर दस दिन कम से कम ना मिले कुछ नहीं चर्चा होगा इतना बड़ा चर्चा और आस्वादन करने के लिए कथा बाद में सुनोगे अभी ऐसा आशा मत करो कि कैसे करें हम इसी स्थिति में होता नहीं आस्वादन करने का कथा अलग होता है डुबकी लगा कि एकदम तो नशा हो जाता है ऐसा जो भी है अब तो, मेरा गुरुजी जी का कृपा से थोड़ा बहुत कोशिश करें कि आप लोगों को समझ में आए भागवत का कॉन्टेंट क्या है उसमें थोड़ा बहुत सिद्धांत तो, गंभीर सिद्धांत तो समझ में आए तो ये जो रसिकानंद प्रभु जी ये श्यामानंद प्रभु जी का शिष्य है श्यामानंद बाबू का बारे में आपको जानकारी है आप वृंदावन में श्याम सुंदर मंदिर में जाते हो रसिकानंद बाबू श्याम किसका इधर फोटो है इनका इधर डायना में प्रश्न होता है ये तो श्यामानंदो श्यामानंद बाबू श्रीनिवास जो नरोत्तम ठाकुर तीनों ने वृंदावन में एक साथ भजन किए तथा जीव गोस्वामी पाद को अपना शिक्षा गुरु मान के शिक्षा लिए अब देखो दिखा हुआ था किसका पास नौर तम ठाकुर का लोकनाथ गोसाई का उधर ध्यान देना दिखा हुआ था लोकनाथ गोसाई का उधर श्रीनिवास आचार्य जी का दिखा क्या हुआ तो कहाँ हुआ था श्रीनिवासाच्य जी का दिखा क्या हुआ था गोपाल भट्टो गोस् श्यामानंद बबू का दिखा कहा हुआ था तिख कालना में गौड़ीदास पंडित अब आपका पास मेरा क्वेश्चन है ये तो अलग अलग गुरु का है लेकिन जब जीव गोसाई पाद का पास सिक्खा किया क्या दूसरा आदमी गाली गाली दिए गाली दिए क्या ऐसा हो ही सकता है सिला भक्ति प्रमोदपुरी गोश्वी महाराज का कोई शिष्य शिला भक्ति तो माधव गोश्वी महाराज का सेवा किया वही सकता ये और उनका कोई शिष्य अगर भक्तिपूर्ण तुरस्वी महाराज के उधर रह के थोड़ा सेवा एक ही है संप्रदाय का है अनुगत्व में है एक तो पॉइंट तो एक ही है प्रभुपाद है हमारा मूल जो भी सेवा करे सब प्रभुपा का उधर जाना चाहिए तो हमको समझ में नहीं आया कहाँ से ये सब भेदभाव ये सब चर्चा कहाँ से आ रहा है हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता श्यामानंद प्रभु जी इनको दिखा दिया ऋषिकानंद बबू का बहुत सारे लम्बा चौना कहानी है तो महाराज ये पागला हाथी को भी ठंडा कर दिया पागला हाथी जो उसको मारने के लिए भेजा गया जा उनको मार दे जो मारने के लिए भेजा गया रसिकानंद बबू खड़ा है कुछ नहीं कर रहा वो आ रहा है जोर से और जो नजदीक आया हाथ उठा के बोले ए बहुत जिंदगी तब पागलपंथी किया अब ठंडा हो जा अब कानों में उनका हरि नाम दे दिया दे। देने के बाद वो बैठ गया देखो महापुरुष का क्या भाव है तब से कभी भी वो पागला हाथी पागलपंती पागल नहीं किए उसका राम रामू दिया गया और भजन किए वैष्णव लोगों का सेवा किए तो एक गुरु वैष्णव के द्वारा क्या संभव नहीं है एवरीथिंग इज पॉसिबल लेकिन जब आपका डाउट रहे तो फायदा आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका संदेह रहे कि होगा कि नहीं होगा ये सब संदेह रहे तब तो होगा नासा चढ़ना चाहिए हरी सुनने के लिए सत्संग करने के लिए ये भाव अगर नहीं है तो कोई काम का नहीं सिलोपाध जी ने अंतिम समय में अफसोस करके कह के गए जो हमने अपरा की जगत का जो हरिभजन निष्कपट भजन, कोई उसमें की आशा आकांक्षा कपटता इनको छोड़ के निष्कपट भजन करने के लिए जैसे हम एकदम कड़ा प्रवोचन दिए इनमें बहुत आदमी मेरे खिलाफ चले खिलाफ़ चले गए और उन लोगों को समझ में नहीं आया किस लिए हम ऐसा बोले बहुत आदमी हमको भी उल्टा सोचे क्यों ऐसा बोल रहे हैं महाराज हम अगर झूठा बोलता उन लोगों को बोलता वाह बा तो उसमें इन लोग आनंद हो जाता लेकिन हम झूठा बोले कैसे गौरियामठ में घुसना इतना कठिन है हम भागवत लेके बैठा है इतना कठिन है अगर घुस जाए तो माला माल हो जाए गौरियामठ में घुसना बहुत कठिन है लेकिन गौरियामठ का एक भी सिद्धांत हो या विचार भजन का थोड़ा बहुत ग्रहण करे इसमें भी मंगल हो लेकिन पूरा ग्रहण करने से गोरिया मठ में टोटल एंट्री मिलेगा नहीं तो मुश्किल है अभी काल बताया था बोली महाराज जी को बंधन किए बामन जी महाराज भगवान अब तो बामन नहीं है अब तो हो गया अतिविक्रम पहले बामन था वो तो नाम अभी बामन नहीं है अतिविक्रम हो गया उसका विक्रम दिखा रहे अभी इस अवस्था में जो बात खिलाफ हो गया क्योंकि दूसरा एक दो दो पद में सब माप लिया बाकी देने का लिए कोई स्थान है नहीं तो इन्होंने प्रार्थना के बाद में बिन्धा बिन्धावली जो हैं बिन्धावली प्रार्थना किए स्वामी जी आप एक काम को स्वामी आप एक काम करो ठाकुर जी को बोलो उनका तीसरा पद तुम्हारा माथे पे रख दे बोला अच्छा बुद्धि दिया तो। इसको बोला सहधर्मिनी नहीं इसको है इसको बोलते सहोधर्म ही नहीं बुद्धा दे बुद्धि देने का बात वो तो राजी हो गया बोला वाह अच्छा है तो बिन्दा बोली सोने का कलश में पानी लेके आए भगवान का चरण कमल को धोने के लिए और महाराज बामुन जी का जो चरण कमल है वो ब्रह्मलोक के ऊपर वहाँ चले गए ब्रह्मा जी सोचे कि ये ठाकुर जी का दर्शन चरण तो सुदुर्लभ है अनंत जन्म में अब आ ही गया तो उनका क्या किया अपना कमंडल से पानी दे उनको धुलाए वो जो पानी धुलाए वो सूर्द सूर्य वो सरधुनी अर्थात गंगा जी अलकानंदा इस जगत में आपका तो चरण का जल आपको गंगा पानी ऐसा है उनको उठाकर बोले चरणा में तो बोल के ऐसा लो तो उसमें ये है तो ऐसा कृपा मिला ब्रह्मा जी भी धोला दिया और ठाकुर जी कृपा किए बिन्दावली सब किए बिन्दावली इसका बाद लम्बा चौड़ा स्टॉप किए बिन्दावली क्या किए ना बिन्दावली बिन्दावली तद आगत पत्नी जालो कमालिनी आनन्न्य कल कलसम हईम अवने जनपा भ्रतम पैर धुलाने के लिए सोने का कलश दे पानी लाए और उसका बात पैर धुलाने के लिए आगे कर दिए जजमान स्वयं तस्व श्रीमत्पाद युगम मुदा अवनिजावह अवनिज्ञावहन मूर्धि तदपो विश्व पावनी अनंत जगत को पावन करने वाले ये जो पानी हैं इनको माथे में दिए पान किए बिन्धा बोली ने बड़ा सुंदर ये सब ये बड़ा सुंदर स्तप किए इसका बहुत सुंदर ठाकुर जी आपका ठाकुर जी का करीना कोरोना का बारे में बताएं उसके बाद बोली महाराज जी का जितना सारे पार्षद हैं उन्होंने गुस्सा हो गया इतना गुस्सा हो गया री हमारा मालिक को बांध लिया राजा को तुम्हारा तो बदमाश है इसको मारना पड़ेगा क्योंकि जब बोला था तीन तीनपात भूमि ले तो दिखा दे इतना अभी वो झूठा बोल रहा है उसको मारो मारो बोल के सब आगे गया उसको मारने के लिए बामुन जी बा, बामुन दे ये जो आपका बोली महाराज रे ऐसा मत करो बंद करो साक्षात ठाकुर है सौभाग्य है उसके बाद प्रोलाद महाराज जी भी स्तुति किए प्रोलाद महाराज बोले महाराज क्या सौभाग्य किए हम लोग क्या सौभाग्य हमारा है जो आपने इनका मस्तक ऊपर अपना देव दुर्लभ चरण कमल जो किसी भी हर जि समाधि सुविधि न तब न खा ग्र गाते हो रूपों को सही पात का लिखा यद्यपि समाधि समाधि में बैठकर कर शंकर भगवान ब्रह्मा ई ठाकुर जी का चरण कमल देखने के लिए ध्यान करते हैं लेकिन मिलता नहीं कभी कभी देख दे दिखा देते अपना चरण कमल का जो नखरा बिंदु उसका ज्योति थोड़ा जंग ब्रह्म वरुण हेन्द्रुदो तो सुनवती दे बैस्त संग पद क्रमोपनिषदी गायन्ति यम सामुग धैनावस्थित तदगते नमन स्वाहा पशुंति योगिन जस्यंग नदुह सुरा सुगण देवायतस्म नम ये सच्चा बोला भागवत का श्लोक है जंग ब्रह्म बरुणेन्द्र रुद्ध मृतोस्तुनवंथी दिव्य स्वावी दर्शन नहीं मिलता कभी किसी का कृपा हो गया तो दिखा दिया ठाकुर जी का इच्छा है स्वराट पुरुष अभी बात ये है प्रोलाद महाराज आके बोला क्या सौभाग्य है ठाकुर जी हमारा खानदान का ऊपर आपका बड़ा भारी कीपा है आपने इनका ऊपर रख दिया चरण को हैं। और यहाँ जो है बोली भी बोल रहे हैं ठाकुर जी को बंधन तो पहले किए ब्रह्मा के बोले महाराज ये तो क्या है ये तो सब दे दिया अभी इसको छुड़ा दो ब्रह्मा इसका पक्ष लेके ठाकुर जी बोले देखो हमने क्यों इसको बंधन किया क्यों इसका सब कुछ छीन लिया इसका पास ये रहस्य है हम बताएंगे इसका बात अब ये बोली महाराज बोल कह रहे हैं पितामहदीय सनमतो प्रहलाद आविष्कृत साधुबाद विपक्षेन विचित्र वैश्य संप्रापित स्व पर बोलचेन जो हमारा जो जो शिक्षा मिला है हम जो जिसका अनुगत किया है प्रहलाद महाराज का जो साधुत्व है ये जो बड़ा साधु है जगत में कोई नहीं जानते सब जानते कौन कौन न नहीं जानते सब जानते जे जो साधु मार्ग है प्रहलाद अविष्कृत साधुवाद है हमने वही रास्ता पे पिता महा हमारे पिता हैं है दादाजी हैं इनका ही हम अनुगत किए हैं तो शायद इसलिए आपका कृपा मिला मारा ऊपर हिरण नगो सिंब आदि कितना आपका ऊपर हिंसा किए किए ना फिर फिर भी प्रहलाद महाराज का संबंध में सब बोले जब प्रहलाद महाराज बोले थे हम तो इतना चर्चा करने का समय नहीं मिला प्रहलाद महाराज जी बोले ठाकुर जी एक काम करो कीपा करो मेरा पिताजी का अमंगल ना हो जाए तो ठाकुर जी हंस पड़ा हो हो करके प्रहलाद तुमने क्या बोला जिस खानदान में तू जैसा साधु पैदा हुआ और जिसको मैं तेरा संबंध में अपना गोदी में उठा लिया अपना नाखून से उसको उद्धार किया हमारा स्पर्श हुआ इस स्पर्श से उसका कोई अमंगल हो सकता है सर्व सर्वमंगलमय ठाकुर जी है उनका स्पर्श हो जाए कि अमंगल रहे अरे इसका मंगल तो छोड़ तेरा इक्कीस पीढ़ी खानदान तड़ जाएगा इक्कीस पीढ़ी कैसे कोई आदमी उल्टा व्याख्या करे कोई आदमी कहें कि जो प्रहलाद महाराज जी जो जन्म हुआ है इस जन्म में इक्स पीढ़ी तक आदमी उद्धार हो जाए लेकिन ऐसा नहीं प्रल्हाद महाराज जितना जन्म लिए हैं सात जन्म ये इक्कीस पीढ़ी उस जन्म का जितना पिता माला पिता पिता माता जो है खानदान में उतर जाए टीका कारण नहीं ये बोलता जो भी है अभी देखो अभी बड़ा सुंदर सब किया बिन्दा बोली भी बहुत सब किया और जब ब्रह्मा जी ने बोले मुन हितो हृत सर्वस्व नायम अर्त निग्रह ठाकुर जी आपका क्या विचार है अब तो सब ले लिये हो आपसे हें? अब तो इसको छोड़ना चाहिए ठाकुर जी ब्रह्मा जी बुढ़ा <laughs> ब्रह्मा जी इनके तरफ से साजिश कर रहे एप्लीकेशन दे रहे मुन चैनम ही तो सर्वसम नायम अर्ति निग्रह इनको और शास्त्री देना उचित है ठाकुर जी देखो इसको तो छोड़ो ठाकुर जी ने हंस पड़े भगवान जी बोले ब्रह्मण जम अनुगृणामी तद विश्व विधुनोमी अहम जन्मद हाँ पुरुषो स्तब्धो लोकम मामच अवमनते भगवान बोले ब्राह्मण हम जिनका इनका ऊपर कृपा करे वास्तव इनसे सब छीन ले किस लिए जी जो क्यों बोली महाराज बोला नहीं था है तो अच्छा लेकिन बोला अरे हम तिहुवन का मालिक है हमसे क्या मांग रहे हो ऐसा बोला नहीं था ये भी तो अभिमान है जब तिजोगत तो दूर की बात तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है जगत में कुछ चीज तुम्हारा नहीं है। ये अनुभव जिस दिन आ जाए तो हम सोचे जब वास्तव साधु संग आपका हुआ एक साधु किसी का परवाह नहीं करते एक गुरु वैष्णव छोड़ के भगवान छोड़ के ले जा ले जा न कुछ करे कर जो इच्छा है कर अपने पाप से ही मरे <laughs> तो जब भगवान ने बोले जब अनुग्रणामी तद विश्व विद्वनोमी अहम जिसको हम कृपा करना चाहे पहले उसका अभिमान को हम छीन लेते हैं और अभिमान के जो रास्ता है जो धन दौलत आदि सब इसको भी छीन लेते क्यों अभिमान तो उससे ही उदय हुआ ना ऐसा करके ठाकुर जी बताए अब उसका बाद भगवान बोले एक काम करो देखो प्रहलाद महाराज ये बोली महाराज का कितना सारे गुण भगवान ने भगवान ने बोली महाराज का गुणागान करना शुरू कर दिया ऐसा तो बांध लिया ऐसा तो मजाक था और कीपा करने के लिए किया ये कोई बेईमानी नहीं था जगत का आदमी बोल सकता मानदेव बोला था तीन पात ती, जब दिखाया था तो इतना बात था अब जब खुला तो पूरा ले लिया तो बेईमानी हुआ लेकिन ठाकुर जी के लिए ये बात बोलना उचित नहीं है तो किपा करने के लिए किया दुनिया का आदमी ऐसा करे तो अपराध यहाँ तक कि शास्त्र में ये बोला हुआ है ठाकुर जी खुद बोले हैं मन निमित्त पापम मन निमित्त पापम धर्माय कल्पते ठाकुर जी खुद बोले ठाकुर जी बोले देखो हमारा लिए कोई पाप करे तुम्हारा दृष्टि में पाप काल ये बात को उठाया था समझ में नहीं आया आपको सब प्रमाण दे के हम कहते हैं ऑर्डिनेरी आदमी सुने तो उनका तो दुख लग जाएगा बोले क्या बोला महाराज शास्त्र का प्रमाण है भगवान बोल मन निमित्त किस पापम धर्माय कल्पति हमारा लिए तुम अगर बाहरी दृष्टि में पाप किया वो भी तुम्हारा लिए धर्म है और तुम बहुत धर्म दिखाने के लिए बहुत बड़ी समाज सेवा ये किया और ठाकुर जी को काट के फेंक दिया बस उसमें अधर्म हो जाए समझा मेरा बात उदाहरण दे दे सुंदर जब कृष्ण भगवान और बलराम आएगा दशम स्कंध में गुरु जी का पास शिक्षा करने के लिए गया था संदीप मुनि का दार तो सीधामा जी बोल के सीधाराम जी है भक्त है ए वो जो है उसको एक दिन बोले ठाकुर बहुत सारे लीला एम छोटे से कह देते बोले बड़ा भूख लगा है क्या करे बोल तो क्या करे अभी तो खाने का टाइम नहीं है गुरु मैया रसोई करे तब ना या तो शाम का टाइम ऐसा ऐसा कभी करते तो बोले काम करना घर में छोले भाजा है सब है थोड़ा लिखा है मेरे लिए तो हो गया ठाकुर जी के लिए गा के जब वो छोले ले ला था अम्मा गुरु माँ को बोले देखो चोरी करने के लिए गया और गा के पकड़ लिया उन्होंने रो दिया बोले आपका लिए चोरी करने के लिए गया ठाकुर जी ऐसा मजादार है इनका भाव आपको समझ में नहीं आएगा अभी उस अवस्था में उठे भजन करते करते तो समझ में आएगा कितना बारा रसिक है भगवान भगवान कितना बारा रसिक है प्रेमवान है तो आपको समझ में आएगा सोनातन तो गोसाई जो बृहद भागवतम ऋत तो लिखे सुंदर वहाँ प्रमाण दिए ये गोप कुमार कैसे कैसे भजन करते करते धीरे धीरे एक धीरे धीरे ऊपर से भूर भू बह जनो तब सब लोग चाकते चाकते गया कैसा कैसा कहाँ कहाँ रस है फिर किसी जगह उसको शांति नहीं मिला फिर विरोजा पार करके बैकुंठ में गए वहाँ अवधपुरी अवधपुरी राम जी का उधर गए वहाँ भी उतना आनंद नहीं लगा फिर उदास से भजन करते हुए फिर ऊपर गया वहाँ जाके जब वृंदावन में प्रवेश किया जिस समय आपको बोले ना सर्व सिद्धि और वस्तु सिद्धि ये वस्तु सिद्धि अभी प्रमाण ले लो वस्तु सिद्धि क्या शरीर छोड़ने का बाद जिस अवस्था आपको प्राप्त होगा ठाकुर जी का उधर उसको बोला बोस्तु सिद्धि ठीक छोड़ने का टाइम जो चिंता आपका भजन करते करते तो, तो चिंता बने हुए हैं और भजन करने का टाइम करते करते तो जब शरीर छूटे मुख में पानी दे या नहीं दे उसी चिंता लेके ठाकुर जी का सेवा में उपस्थित हो जाए उसको बोलता है वस्तु सिद्धि ये जब गोप कुमार जाके वृंदावन में प्रवेश हुए उसी समय कृष्ण और बलराम जी और जितना सारे सखाए हैं गौचारण करने गया था उससे लौट आ रहे हैं देखो क्या स्थिति गोपकुमार कुमार वृंदावन में प्रवेश किए ठाकुर जी का क्या लीला आठ ठाकुर जी वृंदावन वृंदावन में गौचारण करके अभी शाम का टाइम लौट रहा है एक हल्ला गुल्ला कभी वेणु वदन कर रहा है कोई गीत गीत गा रहा है कीर्तन और हल्ला मचार गौ गौ जो बछुड़ा है सब पुछुआके ऐसा खड़ा करके सब दौड़ रहा है आ, आनंद की बात उसी चमा देख रहे गुप कुमार आ गया कृष्ण सब कोई को छोड़कर एकदम दौड़ लगा के आए दौड़ लगा के आए सोनातन गोसाई लिखे लगा एकदम हृदय से लगाया और रोना शुरू कर दिया इतना समय लगा तुम्हारा हमारा पास आने में हमारा गुरुजी बोलते थे बाबा देखो गौर नितारे ऐसा करके रखा सब जीवों को बोलता है आजा मेरा पास वहाँ क्या रखा है क्यों वहां समय खराब कर रहे मेरा पास आ कर रहा है नीताई ऐसा कर गुरुजी बोलते थे देखो जीवों के लिए कितना करुणा है गुरु वैष्णव का कितना करुणा है निताई गौर का फिर भी सब हाथ छुड़ा के भाग्य में नहीं है क्या करें भाग्य में नहीं है शास्त्र में लिखा हुआ है इसका तकदीर में नहीं है इससे देखो जब शंकर भगवान को ऊपर से ठाकुर जी आदेश किए आप जगत में जाओ जाके मायावाद भाष्यो इसको इसको लिखो और जितना सारे आसुरिक भाव है इन लोगों को हमसे दफा कर दो ताकि वो शुद्ध भक्ति जान नहीं पाए उन लोगों को हम शुद्ध भक्ति नहीं देंगे चकाएंगे नहीं अमृत और जाके ऐसा शास्त्रों का व्याख्या करो कि असुर लोग उसी को पाठ करें उसी में मशगूल हो जाए शंकर भगवान शंकर भगवान ऐसा ही किए शंकर भगवान ऊपर से आए और आके क्या किए शंकराचार्यों का रूप धारण करके ये जो वेदांत तो है उसका मायावत भाष्य लिखे हैं शंकर साक्षात शंकर शंकराचार्यो साक्षात शंकर भगवान है उन्होंने आए आके मायावत भाषो लेके अब क्या करें वो सब पढ़ के देखो लाखों लाखों सब व्यक्ति विमुख हो जाता भक्त लेकिन जिसका अंधन में सुकृति है ठाकुर जी जानता है इसको सतगुरु दिए इसको हम भक्ति मार्ग में चालना करेंगे इसलिए विचार है भगवत में ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं मुक्ति तक दे देते हैं भक्ति नहीं देते ददाती मुक्तिम स्म भक्ति जोगम मुक्ति तक है ले ले ये मुक्ति ले जा, जा, जा। भक्ति चाहिए भक्ति भक्ति चाहिए क्या चाहिए करोड़ों करोड़ों रुपया चाहिए क्या चाहिए बोल कितना कामिकंजन चाहिए सब ले जा लेकिन भक्ति नहीं देना चाहते हैं ठाकुर भक्ति नहीं दे लाखें लाखें लुकाइया चैतन्य चरता मित्र भक्ति नहीं दे लाखें लुकाइया चैतन्य चरता मित्र भागवत ने बोला ददाति मुक्तिम स्मानो भक्ति योगम मुक्ति तक दे देते हैं लेकिन भक्ति देना नहीं चाहे कि भक्ति देने से तो हो जाएगा इसका भक्ति तो अस्थि संपत्ति मई भक्ति रही अमृतो अमृतोत्ताय कल्पते क्या बोला ठाकुर जी दशम स्कंद में आएगा आप सुनोगे मई भक्ति रही भूतानम अमृतोत्ताय कलपति हमारा लिए जो भक्ति है जीवों का इसी को वास्तव अमृत बोला जाता है बाकी कुछ अमृत नहीं है तो ये अहंकार को छुड़ाने के कहता देखो ठाकुर जी स्वयं कितना प्रशंसा कर रहे हैं भले गुरु न सपो जहो सत्यम सुव्रत छो योक्तो मया धर्म हो नाय ज्योति सत्य हमने क्या क्या अत्याचार किया इसका ऊपर देखो ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हमने क्या कुछ नहीं किया हमने क्या कुछ नहीं किया देखो खीनो ऋकत्च्युत स्थान क्षिप्त बद शत्रु ज्ञाति भी परित्यक्तो जातो नाम गुरु न भत्त सप्त जहो सत्यम न सुब्रत छल रुक्तो मया धर्मो ना त्यज सत्यवाक क्या क्या किया इसको स्थान से जो स्थान है ये जो मालिक था जो स्थान का खीन और रिक्तो हमने क्या किया ये जो निर्धन बना दिया उनको स्थान कुछ नहीं था जब सब ले लिया बोली महाराज का कुछ नहीं था बस जैसे कि निश्चय बन गया सारे भगवान का हो गया तो ऐसे बोलते हैं निर्धन बना दिया हमने उसको जो स्थान है जिस साहब विरासत थे उसे उसको हटा दिया क्योंकि स्थान तो सब ले लिया और शत्रु कत्विक अर्थात वरुण पास के द्वारा शत्रु कत्तिक और तिरस्कृत तो ही आज ठाकुर जी तो शत्रु नहीं है ऐसे बोल रहे हम उसका विरुद्ध किया बंद लिया ऐसा किया और ज्ञाती परियन सब उसको छोड़ दिया क्योंकि निर्धन हो गया है ये भी छोड़ और उसका बाद शुक्राचार्य उसको भत्सना किया गाली दिया जब माना नहीं तो सांप भी दे दिया सांप दिया ना जा, जाप भ्रष्ट हो जाए ऐसा करके बोला हमने छलना छलना करके कितना सारे मीठा मीठा बात बोला फिर भी वो देखो अपना सत्य से विचुत नहीं हुआ नायम तेजती सत्य बाक एस में प्रापि स्थान दुष्प्राप्यारपी सावरणे अंतर स्वाय भवीतेन्द्र मदाश्रय ऐसा में प्राप्त स्थान दुष्प्राप अमरैरपी देवता लोग भी ये स्थान तो नहीं मिलता ऐसा जाएगा उसको हम दे देंगे ऐसा तो स्थान प्रापित हो दुष्प्राप्य दुष्प्राप्त अमर यवर्ण है स्वायमेंद्रियो मदाश्रय अभी सवर्ण मंदअंतर जो आए उसी समय इसको हम इंद्र का पद देके रखे हैं चुनाव हुआ देखो कैसा सुंदर जब सवर्ण मंदनंतर आए इसको यहां से का राजा वो बन जाएगा अभी जो इंद्र है अभी ये मनंतर कर लिए बाद में ये इंद्र नहीं रहेगा उसको हटा दिया जाएगा समझा मेरा बात आप बोली महाराज जी को इंद्रों का पद दिया जाएगा आप सोचो आप बोले हमारा हमारा हमारा पास हो रहेगा क्योंकि जब जब इंद्रो एक एक मन्ना में आते हैं भगवान जी एक एक रूप पकड़ के इंद्रों को सहायता करते हैं जैसे हमने बताया है? ये बामन जी महाराज साक्षात किसको के कि इंद्रों को जो इंद्र है बामन जी को अभी देखोगे थोड़ा बात बामन जी को लेके इंद्र महाराज जी स्वर्ग में चले गए वो रहे बलि महाराज जी इनको दूसरा मनंतर आ रहे हैं उसी समय में उनके इंद्रों का जो पद ये दिया जाएगा वो भी मदाश्रय हमारा आश्रय में रखेगा उसका बाद ठाकुर जी ने बोले काम करो तुम उसी टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा ना अभी तो आया नहीं सुवर्ण तब तक तुम्हें काम करो ताबत सुतोलम मधस्तम विश्वकर्म विनिर्णतम सुतल सुतल लोक में जाओ तुम विश्वकर्मा बना दिया बहुत सुंदर जगह है अरे महाराज स्वर्ग से भी अच्छा लगे जद आधयो वैधयश्चो क्रमोस्तंदा पराभव हो नोपसर्गा निवस्तम है संभवती ममे क्षया वहाँ कोई रोग वैदी नहीं है तंद्रा नहीं है कुछ नहीं पराभव नहीं है बास मस्ती से रहो आदि वैदि स्वर्ग उपसर्गो कुछ नहीं है और विश्वकर्मा ये मनाया है बनाए हैं इतना सुंदर जायगा जाओ तो आपका पसंद हो जाएगा बोलो महाराज सचमुच आप भेजे हो इंद्र महाराज जा ही भो भद्रमस्तु सुतलम स्वर्गी पार्थम ज्ञाति परिवार इंद्र सेन महाराज इनका नाम दे दिया देखो कितना सुंदर इंद्र महाराज जा ही भो भद्रमस्तु तुम्हारा कल्याण हो सुतल में जाओ अभी सब आती है लेके सब जाओ और तुम्हारा कोई चिंता नहीं है हम सर्वदा आपका सामने रहेगा गेट में गेट जो है बोली महाराज का दरबार उसमें हम रहेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा हम पहलदार होके रहेंगे राक्षिस्य सर्वतोअम त्वम सानुगम स्वपरिच्छदम सा तुम्हारा जो कुछ है सब कुछ हम रक्षा करेंगे राक्षिस्य सर्वतोअम त्व सानुगम स्वपरिच्छदम सा सदा सन्निहतम वीरो तत्रो माम दक्षते भवानो वहाँ सर सब समय मेरे को देख सकोगे आते जाते सब समय हमको आप देखोगे उससे कोई चिंता नहीं अभी सुंदर शबकी यहाँ आगे चल के ये ये सत्यव्रतो राजा एक हैं ये स्वतःव्रत राजा मत्स्यवतर का बात में कह रहे हैं शोत तो एक महान राजा था इन्होंने जल में तर्पण करने की तो माला नदी में गए तर्पण करने के लिए नहाने तर्पण करने के लिए आर सो असो अस्मिन महाकल्पे तनयहा तो स विभत्सन विभत् सतहा विभत्सत साधो देवी थी ख्या लड़का है इन्होंने गया कृतमला नदी में नहाने के लिए तर्पण आदि करने के लिए और महाराज जब कर रहे थे हाथों में एक सफरी सफरी है छोटे मछली हाथ में आ गया उन्होंने आखे खुलकर देखा फेंक दिया जब फेंक दिए वो सफरी मछली ठाक वो प्रार्थना कर रहे हैं राजन हमको छोड़ दिए क्यों आपके सहारा में हम गए अभी वो छोड़ दोगे तो हम हमारे हमको निकल लेंगे बड़े बड़े मछली हैं पानी में हमको बचाओ तो उन्होंने सोचा है सफरिया प्रार्थना किया सफरिया सपहरियाँ प्रार्थना किया तो एक काम करो एक काम करो इसको क्या किया बंद कर दिया इसको लेके हाथ में उठाकर एक जो कमंडल है पानी में रख दिया और कमंडल में रखने का बाद तुरंत क्या हुआ उन्होंने बड़ा हो गया और ऊपर से बोले रहे कमंडुल में हमारा जगह नहीं हो रहा है राजन बचाओ बचाओ वो क्या करे फिर एक बड़ा पत्र में रखे बड़ा में रखने के बाद झटझे फिर बड़ा हो गया राजन हमारा रहना संभव नहीं है कष्ट हो रहा है हमको बचाओ अरे महाराज क्या बात है वो वो जो उसका बात एक तालाब था उसमें रख दिया और तालाब में रख दिया उसके बाद झरान से भरा हो गया बोले ही महाराज क्या हम नहीं रख सकते कष्ट हो रहा है हम कुछ बचाओ फिर नदी में रखा वहाँ भी जगह नहीं हुआ फिर उसका बाद समुन्द्र में फेंक दिया और समुन्द्र में जब फेंके ठाकुर जी अपना स्वरूप को प्रकाश किए क्योंकि ये समझ गया सत्यव्रत तो बोले महाराज आप कोई साधारण कोई नहीं हो बताओ ठीक कौन हो आप? हमको लगता है आप साक्षात आप पर हो है ना ठीक और हाँ, जो पकड़ा वही है हमने मत्सवता लिए हैं ये भी कारण है तुम्हे काम करो आज से सात दिन का अंदर ये जो ब्रह्मा का नींद आए ना ब्रह्मा का एक दिन उसमें ब्रह्मा का नींद आता है उसमें सब प्रलय हो जाता है उसमें सारे पानी पानी हो जाएगा अभी तुम काम करो एक तुम सात दिन इसके इस आज से सात दिन के अंदर देखोगे वहा प्रणय हो गया चारों ओर और देखोगे इसी जगह एक बोट है नोवा नौका नु, आप रखोगे बड़ा नौका बड़ा मजबूत उसमें जितना सारे औषधि है औषधि बीज सब लेके उसके अंदर में नौका में रखोगे और सत्तर सी को लेके बैठाओगे आपका दर्शन का आपका दर्शन संभव नहीं सप्तो ऋषि दर्शन देख की नहीं इनके लिए तो संभव है हैं साधोदेव मनु का वो लड़का है वो तो साधारण कोई नहीं है बोले सप्तो ऋषि को लेकर इसी बोट में आप बैठ जाओगे और हम क्या करें और हम आपके पास आएंगे मछली मत्स्य अवतार तब तो आप क्या करेंगे इधर में जो सिंगा है इसमें आपका नौका ये जो रस्सी है उसको इधर लटका दोगे हम आपको लेके जब तक ब्रह्मा जी सोए रहेंगे हैं सायन काल तक तो आपको लेके ये महा प्रणय प्रलयो जाले धीत जो है श्लोक इसमें लेके वो बिहार करे समझा मेरा बात बड़ा अद्भुत ये विचरण है कि ये ठाकुर जी कृपा किए की इनके ऊपर मत्स्य अवतार बड़ा लम्बा चौड़ा सब है इसमें फिर इसका बाद आपका श्री भगवत जी महाप्राण की जय अभी नवम स्कंद शुरू हो रहा है यहाँ आपका बहुत सारे वंशो है वंशों का चार्ट है हमारे पास ये चार्ट सुनना है ये वंशों का चार्ट थोड़ा सुनने से भी मंगल हो जाता है लम्बा चौड़ा वंश है ये देखो अभी श्राद्ध मनु ठीक है ना नमस्क शुरू ब्रह्मा का मानस पुत्र मरीछी मरीची का पुत्र कश्यप श्राद्ध मनु जो है हैं, ये तो है ही है अभी बताए थे उसी समय में ब्रह्मा का मानस पुत्र मरीची है मरीची का पुत्र कश्यप जिसका बारे में अभी बामन जी महाराज अवीर बाब हुए थे इस बारे में आपको बताएं बताए दुहिता अदिति कश्यप का पत्नी और इसके गर्भ में विभत्सन जन्मग्रहण किए विभत्सन का पुत्र मनु ठीक है दे। ये मनु मनुज है विभत्संत साधो देव यही मनु का बात कहे तार नाम उसके नाम साधुदेव मनु और पुत्र के लिए ये तो अपुत्र थे पुत्र के लिए बड़ा भारी चिंतित थे पुत्र नहीं हुआ तो ऋषि मुनियों ने उनको यज्ञ कराया पुत्रष्टि उसी में पुत्र होने का बात था लेकिन मनु का जो स्त्री, स्त्री पत्नी और ऋषियों को जाके छुपके से बोले पुत्र नहीं चाहिए हमको स्त्री चाहिए अब मैने बच्चा पुरुष बच्चा नहीं चाहिए हमको बालिका चाहिए इसमें उन्होंने ऐसे ही मंत्र बना दिया और उसमें कन्ना हो गया इला कन्ना जब हो गया गुस्सा हो गया अरे आप लोग इतना बड़ा ऋषि मुनि हो आप कैसा जग क्या उल्टा हो गया बोले राजन हमारा दोस्त नहीं है आपका पत्नी ने ऐसा कही तो इसलिए कर दी तो ऐसा कोई मुनि बड़ा दुखीत हो गए वैशिष्टो तो पावरफुल है वैशिष्ठो इनका जजमानी करते थे वैशिष्ट पर कोई चिंता मत करो भगवान का हम आराधना करते हैं अपना बल से ठाकुर जी आए और आपको इसको एक लड़की को लड़का बना दे लड़का बना दे वैशिष्टो बड़ा भड़ी भजन किए तपस्या किए अवैशिष्टो महाराज उसके जब उस जमाने में जो जज ज़्ञ, जजमानी का काम करते थे वो साधारण आदमी नहीं थे वैशिष्टो आदि कितना पावर है उनका ये साधारण नहीं है वैशिष्टो ब्रह्म ज्ञानी है जो भी हैं अभी वैशिष्ट भगवान का स्तप किए तपस्या किए भजन किए उनके बाद ठाकुर जी बोले ठीक है एक कन्या को पुरुष बना दिए आपको विश्वास नहीं होगा ऐसा पुरुष बना दिए उसका नाम सुद्दुन्व हुआ शुद्धुन्मु बेटी जब बेटी का नाम मिला बेटी को बेटा बना दिए तो शुद्धुन्या अशुद्धुन्न पहाड़ी चट्टी में मृगा करने के लिए भ्रमण करने के लिए गए अपना जो जितना सारे अपना सब है पार्षद जाते हैं अमात्रो में मिनिस्टर सब रहते हैं ना सब चलो घूमने निकाले घूमते घूमते पहाड़ का एक जगह गया जाके एक पहाड़ का एक जगह गया उस जगह जाके देख रहा है, फिर से लड़की बन गया अरे क्या हुआ फिर से लड़की बन गया जितना घोड़े गो, का ऊपर चढ़ा था वो तो घोड़े भी घोटोकी बन गया बन गया सारे जितना सारे गए थे उनका साथ सब बस उसका लिंग विपर्य हो गया पुरुष से स्त्री बन गया वो वो तो देखने लगे ये इनको देखे ये इनको ले क्या हो गया मजा ये सो ये इनको देखे वो बोले ये इनको देगा ऐसा बोले महाभारी मुश्किल हुआ कैसा हुआ भरा मुश्किल तो ये उपवन ऐसा है हर गौरी लीला कर रहे थे अपना उसी समय ऋषियों ने ऋषियों ने इनका दर्शन करने के लिए गए थे अब जब गए पार्वती बड़ा लज्जाई तुरंत एकदम सावधान हो गए तो ये लज्जा देखकर कर शंकर जी बोले ये तो तुम्हारा मारा जायगा है या रहने का मजा और एक काम करे ये जायगा आज से जो प्रवेश करे वो ही लड़की बन जाए पुरुष नहीं रहे तो तुम्हारा लज्जा के क्या बात है तब से वो जाएगा ऐसा हो गया कि कोई भी पुरुष उसमें घुसे उपवन में वो लड़की बन जाए हो गया अभी छोटी इसका बाद नगर में आया तो सारे नगरवासी बरा दुखी हुए बोले कैसा है सुनो स्त्री हो गया ना लड़की हो गया और देखने में बहुत सुंदर ही एक घूम रही थी जंगल में क्या करे आने में शर्म लग रहा है बेचारी अभी सोम जो है हैं, सोम की पुत्रो जो है इनका नाम है बुध इसका बारे में प्रसंग आएगा बाद में देखोगे बुद्ध का जन्म कैसे हुआ बुध बुद्ध बड़ा बुद्धिमान सोम मतलब चंद्रमा चंद्रमा का पुत्र बुद्ध या वही उपवन में घूमते घूम गुं, ये ये जगह जो जगह घूम रहा था ये शुद्ध स्त्री बन के वो जगह उनका साथ देखा हो गया तो उसका आपस में बात हुआ बोले ठीक है हम आपको शादी करना चाहे तो ठीक है चलो जब बुध उनको शादी कर दी अभी तो स्त्री सांप ले सांप लग गया ना स्त्री जब ऐसा हुआ तो तो उनको शादी कर लिया शादी करने का बाद कुछ दिन बाद उस राजधानी में आए तो सब देख के हैरान हो गया अरे तो ये तो सुद्दुन्न था लड़की कैसे बन गई अरे मुश्किल की बात है फिर राजा ने बड़ा अफसोस किया इसको राजधानी में बैठाया और आप सब बहुत नाराज हो गया बोल तो कैसे हो गया लड़की फिर से हो गया एक दफ़े तो इला था इला थी इला के बाद फिर शुद्ध फिर शुद्ध नी लड़की हो ये ये इसका तकदीर में क्या है कौन जाने फिर वशिष्ठों को बुलाया वशिष्ठ बोले बुला ठीक है चलो हम शंकर जी का आराधना कर लेते शंकर जी का आराधना किए तो शंकर जी बोले क्या बात है किसने बुलाए बुला आप देखो ऐसा हो गया तो इसको थोड़ा बढ़ दो ये स्त्री हो गया इसको पुरुष बना दो शंकर बोले देखो हमारा तो सांप है उधर ये तो हो ही नहीं सकता तो एक काम करो एक मास वो पुरुष है एक मास वो पुरुष रहेगा एक मास स्त्री रहेगा ये भी कोई बात हुआ बोले हाँ ऐसा रहे एक मास पुरुष एक मास स्त्री उपाय नहीं है हम क्या करें मेरा तो वहाँ तो जो साँप है बर है तो खत्म नहीं हो सकता वो तो है ही है ऐसा करके कोई भी उसका ऊपर इस शुद्ध का ऊपर जो लड़की बनते थे वो छुपे शर्म के मारे छुपे रहते थे अब जब पुरुष बनते थे एक महीना राजद तक करके जाते थे उसमें प्रजा सब बड़ा दुखी हुआ बोले हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए तो मनु का जो पुत्र है बड़े पुत्र है दस पुत्रो इख्याकू निगो सरयाती ध्यान से सुनो इख्याकू निगो सरियाती धृष्टो धृष्टो कारुष नरिशंत प्रिषद्र नवक कवि ये सब दस पुत्र हैं अब पृष्ठ ये जो मनुपुत्र जो प्रिषध्र नामक पुत्र जो हैं उनके वैशिष्ट मुनु का जो गौ माता थी बेत सारे और बोले तुम काम करो इसको तुम्हारा सेवा दे दिया है गौ माता का सेवा करो रात का टाइम में तुम सावधानी से रहना कोई जंतु जानवर आके खाना ले तो उन्होंने उधर बैठा था कोई हमारा गौ माता को गुरुजी का गौ माता है कोई आक्रमण ना करे तो अचानक एक रात बड़ा अंधेरा अंधेरा अवस्था का तिथि कहाँ से एक शेर आ गया आ शेर आके जब गौ माता को आक्रमण किए तो गौ माता बड़ा भयभीत होकर चिल्लाई जब चिल्लाई तो उठे अब अरे कहाँ है वो देखे अंधेरा है देख नहीं पाती तो उन्होंने अपना खर को लेके उसको मारा ऐसा तो बै बाघ क्या किया बाप उसका कान जो है वो कट गया और रक्त ये जो रक्त है वो झड़ते रहते बाघ तो भक गया लेकिन सुबह जो हुआ तो देखा आश्चर्य के साथ हाय राम हमने जो मारा था उसमें गौ माता का गला कट गया देखा नहीं अंधेरा था हाय हाय हमने क्या किया इसके द्वारा बड़ा भारी उसका ऊपर विपत्ति आए वो दुखी हो गए गुरु जी किए अभिशाप फिर वन में गमन किए उर्धो रहता हो गया शादीवादी वादी किया बाद में अपना कलेवर को छोड़ दिया अनिल में आग, आग में प्रवेश करके छोड़ दिए ऐसा करके बड़ा भारी लंबा चौड़ा कहनी है फिर करुष को भी उसका खानदान में क्या क्या हुआ उसका कोई वंश नहीं हुआ था ए कोबि का करुष करुष है कारुष ये सब खानदान हैं पार पार ध्रष्टो धृष्ट ध्राष्ट्रीय जाति उत्पन्न हुआ ता उन लोग से ब्राह्मण तो प्राप्त हुआ निगो निगो राज कहानी सुनोगे आगे निगो से बड़ा बड़ी वंश विस्तार हुआ नरिशन इससे भी बड़ा बड़ी वंश विस्तार हुआ धृष्टो दशरेर का है ना दशरेर का खानदान हम बता रहे मरुत्तो वो चक्रवर्ती हुआ जो भी है तृणोबिंदु जो भी है ऐसा करते करते विशाल सोमदत्व ऐसा करते करते क्या हुआ नभग और कवि ये जो नभग है, है और सरजाति का कहानी सुनो ये सरजाति ये भी मनु का लड़का है सरजाति एक दफे अपना कन्या जो है सुकन्या अपना पिता अपना जो बेटी है उनका नाम सुकन्या सुकन्या को लेकर अब जितना सारे उनका परिकर है सब लेके जंगल में घूमने के लिए गए घूमने के लिए गए मजा करने के लिए वहाँ गए अब एक चबन ऋषि का आश्रम नजदीक थोड़ी दूर में वहाँ सब घोड़े फोड़े सब रख दिया घोड़े से उतर गए और सब मजा मस्ती करने लगे भोजन पानी सब इसी समय में अचानक क्या हुआ जितना सारे जितना सारे आदमी उनका साथ गए सब लोगों का पिस्सा बंद हो गया अब पिसा बंद हो गया था पेट फाटने लगे मरे क्या हुआ ये बड़ा मुश्किल है ये पिसा बंद हो गया कैसे सबका एक दशा तब तो राजा ने भाई हो के बोले ये कौन क्या कुछ गलती क्या क्या ये चवन ऋषि का आश्रम है चवन ऋषि का आश्रम है ये इसमें कोई कुछ किया कि नहीं बोलो ठीक से तब तो कन्या जो है सुकन्या बोले भयभीत होकर पिताजी हमको जानकारी नहीं हमने क्या किया वह घूमते घूमते गए और खेल कूद में वहाँ देखे दो ज्योति निकल रहे हम अपना माथे के जो चूल का कांटे हैं कांटे देखे घुसा दिया बचपना उसमें खून निकालना शुरू राजा बोले हाय हाय हो गया छुट्टी अब क्या करें कैसे बातचीत गया तो देखे चौवन ऋषि का आसन चौबन ऋषि भजन करते करते दिमाग लग गया पूरा और आंखों में ज्योति रहा है और पैर के पैर के गिर गया और बोले बचाओ हमको तो अब रास्ता नहीं दिख रहा अब तो मरेगा आप जैसा इतना बड़ा संत महात्मा उनके चरों में आप अपराध कर दिया चवन ऋषि का बाप बड़ा भारी रोया है महाराज बचा लो आप तो महात्मा हो कुछ भी हुआ तो ये तो बच्चा ही है फिर तो करते करते जब बोले कि हमारा जो बेटी इनको आपका हाथ में दे देंगे आप उनको शादी करना बेटी बच्चा है और चवन ऋषि का कितना उम्र है आप सोचोगे ये सब क्या बात है सुनो तो सही धीरे से जैसे शंकर भगवान शंकर भगवान स्वती देवी छोड़ दी सरी छोड़ के शंकर भगवान का कितना उम्र हुआ फिर जाके तो फिर उसको ही शादी किए हैं हिमालय का कन्या हुई पार्वती हुई ना मैनू का गर्भ में तो ये सब बात विचार मत कर ये जो राजा ये जो राजा इनका इन्होंने बोले ठीक है हमारा बेटी रानी को आपका हाथ में समा आप खमा तो कर दो बस सबका हालत जो है वो ठीक हो गया अब ऋषि ने सोचा हमारा आँखें तो अंध हो गया अब क्या करें उन्होंने नौता दिया किसको अश्विनी कुमार आसमान का डॉक्टर है वैद्य है बोले देखो आज तक तुम्हारा जो यज्ञ में जो सोमराज पाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है ना क्योंकि वैद्य लोगों का समरस पाने का कोई अधिकार नहीं है वो वैद्य है ना डॉक्टर है डॉक्टर नहीं खाए माना है तो चवन मिश्री ने बोले हर जगहों में आपको समरस का भाग हम दिलाएंगे अपना बल से अब हमारा आंखों ठीक कर दो बोले आंखे क्या बात है पूरा शरीर ही हम ठीक कर देंगे आंखे क्या बात है बोल के क्या किया अब तो बाबा जो हैं वो तो सर तो चले गए चवन का हाथ में देखे बोले ये लड़की को आपका साथ शादी करा दिया हाँ आप चले वो चले गए फिर जब वो अश्विनी कुमार दोए आए अश्विनी कुमार आके बोले महाराज ये जो पानी है तालाब तो इसमें डुबकी लगाओ बहुत सारे औषधि है हमने कर दिया बोले ठीक है अब उसमें जाके जब डुबकी लगाए तो डुबकी लगाने के बाद अश्विनी कुमार द्वे दो अश्विनी कुमार एक वो जो चवन ऋषि तीनों एक साथ डुबकी लगाए उसको डॉक्टरी करना है ना अंदर में अब जब तीनों एक साथ उठे तो देखो तीने का एक रूप है अरे कौन ये चवन ऋषि तो एकदम बुढा ऐसा ऐसा हल्द हिरा था चूल नहीं है दिमाग लग गया था कोई चामरा नहीं है कुछ नहीं है ऐसा ऐसा, ऐसा करके ये चवन ऋषि है चवन ऋषि कहाँ गया और सुकन्ना बड़ा फेर में पड़ गया चक्कर में पड़ गए पड़ गई और उन्हें आप तीनों में कौन मेरा पति है विचार करो ठीक से बताओ क्योंकि हम सती सावित्री हम तो सती है ना हम आप लोगों में उल्टा चुनाव किए तो हमारा तो धर्म नष्ट हो जाएगा आप लोग ही कृपा करके बताओ हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अश्विनी कुमार दोनों अश्विनी कुमार को देखने में जितना सुंदर है ऐसा ही सुंदर जो प्राप्त हुआ चमनिस्टी को समझ में नहीं आ रहा तब उन्होंने बोल दे ये तुम्हारा स्वामी अच्छा ये मेरा स्वामी तो समझ में नहीं आ रहा एक ही देखने में कितना सुंदर कितना सौ नौजवान इतना सुंदर देखने में तो इनका साथ संसार की चवन ऋषि चवन ऋषि का साथ संसार की ये चवन ऋषि का जो पुत्र है ये बाद में चलकर कर वाल्मीकि मुनि हुए बाल्मीकि मुनि जिन्होंने रामायण रचना की है पहले तो दो सू थे रत्नागत दो सू दोस्तों दोस्तों से पहले ये सब बात हम नहीं कहेंगे समय नहीं बड़ा जल्दी अटेंशन होता है उनको कैसे आपको बताए थोड़ा समझ अमृत देना है ना थोड़ा तो इसमें क्या हुआ स्वर एक दफे सोचे कि दामाद हमारा कैसा है बेटी कैसी कैसी है थोड़ा देख के आए जब आए आश्रम में दूर से देखे बेटिया रानी एक नौजवान लड़का का साथ बैठा हुआ है आ गुस्सा गे हे तू हमारा खनदान को उजाड़ देंगे क्या तेरे को शादी दिया था चवन ऋषि जैसा जगत को जगत सब चवन ऋषि को दंडवत करते हैं उनको छोड़ के तू तो क्या पर पुरुष को पूजा कर रहे है तो बेटी ने हंसा पिताजी ये तुम्हारा जमात है।, है हमारा जमात है वही चवन ऋषि है अच्छा ये चवन ऋषि है बोले ऐसा ऐसा हुआ था चवन ऋषि को दंडवत किए उनको सारे हो गया ऐसे इंद्र महाराज बड़ा गुस्सा हो गया अरे स्वर्गों का ये जो वैद्य है इन लोगों का ये आपका सोमरास में कोई अधिकार नहीं है ये ऋषि का दिमाग खराब हो गया क्या जोर जबरस्ती उनको सोमरास दिलाने का हिम्मत किया देखो हम क्या करें करके बज्र लेके ऐसा छोड़ा तो बज्रो वज्रो इंद्र जब वज्रो लेके ऐसा किया मारेंगे हम बज्रों को उठाया तो चवन इसी हिसाब से भजन बल से इंद्रो का हाथ ऐसा ही रख दिया अब भजन वो कैसे रखे वो को छोड़े कैसे इधर पकड़े छोड़ने के लिए जब ऐसा इधर से भजन बल से इंद्रो का हाथ ऐसे रह गया हाथ ऐसा नहीं हुआ छोड़े कैसे ऐसा पावर है असरजाती जो भी है सरजाती का पुत्र है ये तो बेटी का नाम बताए बेटी का संसार सुने हैं ध्यान रखना बहुत सुंदर ये सब सुनने से करोड़ों जन्म का आपका पाप धुल जाएगा इसलिए ये सब बोल रहे हैं ध्यान बहुत विश्वास के साथ सुनो यही जन्म में आपका हो जाएगा अगर विश्वास हो तो स्वर का पुत्र है अनर्थो बेटी का बात तो बता दिया लेकिन पुत्र का बात हम बताए नहीं इसका पुत्र अनर्थो अनर्त्व का पुत्र रेबत है और रेबत का रेबत के पुत्र है को कोकुदी की कन्या रेवती जो रेबती का साथ बलराम जी का शादी हुई शादी हुआ अब ये ककुद्दी का ककुदमीर का, का कन्या रेबती बड़ा बड़ अन्व किया लड़की ऐसी इनका साथ अक्सर किसी का शादी देना संभव नहीं इतना सुंदरी और इतना ही तो उन्होंने क्या की बेटी को लेकर सीधा ब्रह्म लोग गए ब्रह्मा के पास गए ब्रह्मा का जब बस जब गए पूछने के लिए किसका साथ हमारा बेटी रानी बेटिया रानी का शादी दे उस समय ब्रह्मा का सभा चल रहा था और सभा में तो बात करना संभव नहीं है नित्य गीत तो और सभा चल रहा था बोले ठीक है नेक देर रुक जाए सभा खत्म हो जाए तो बताए सभा खत्म हो गया तो ब्रह्मा जी बोले कहो कैसे कैसे आना पड़ा बोले ऐसा बात है पितामह जी ऐसा बात है वो तो जगत का पिता है हम भी पितामह कैसे किए जगत का भी तो है ब्रह्मा तो बोले हम क्या क्या करें बेटिया रानी का शादी बर नहीं मिल रहा है ओहो तुम जाओगे अभी तो जाओगे जब जब आप जब आप भूमि में जाओगे तब तो बहुत सारे काल अतीत हो गया अब आप जाके देखोगे वहां दापर जुगा गया ब्रह्मा का सभा तो ऑर्डनरी सभा नहीं है वो सोचेंगे थोड़ा सभा खत्म हो जाए बात करे वो सभा खत्म होते होते इधर स्वतंत्रता दापर इधर गुमदा शुरू कर दिया अब बोले आप किसका साथ शादी दोगी दोगे ये तो तुम तो जाओगे तो देखोगे सब इतना लंबा लंबा आदमी नहीं है एक काम करो अभी कृष्ण बलराम आविर्भाव हो है। अभी जाके देखोगे नपर जुग अब जाके ये बलराम जी महाराज का साथ आपका ये कन्ना का शादी दो यही ईद का पत्नी रेबती रेवोती के लाए फिर आए मतुभूमि में यहाँ के बल्लाव जी महाराज का साथ इनका शादी दे दी है ऐसा करके शादी हो गया अब हम हम लोग क्या कहते रेवती मैया की जय अब रेवती जी आप देख रही हो कहा गोकुल में जाओ रेवती जी हैं है रेवती जी अभी ये जो है, है? रेवती देवी की जय अभी मनु पुत्र जो नभा नभक है मनु का दस पुत्रों का बारे में एक एक करके बताते जाए स्वर जाति का बात बताया फिर यहाँ जो है नभाक और नभाग का पुत्र नाभाग नाभाग का पुत्र कौन है नाभाक ये नाभाग का भी बड़ा लंबा चौड़ा कहानी हम बताना नहीं चाहें ये सब संभव नहीं है इतना लम्बा चौड़ा बात ये जो कहानी है नभक नभक का नंदर लड़का है नाभक नाभक का पुत्र है कौन है अम्बरीश महाराज जो अम्बरीश का बारे में आप सुने होंगे क्यों आप सुबह में इतना कड़ा प्रवचन दिए बोले अभी समझ में आएगा जब गुरु वैष्णव का चरण में कुछ भी हो जाए स्वयं गुरु जी भी कुछ कर नहीं सके क्यों बोला अब देखो ठाकुर जी हैं ठाकुर जी का पास दुर्गाषा मुनी गए कुछ नहीं दोस्त था अभी ये बड़ा धार्मिक राजा है धार्मिक तो बोलना बड़ा छोटा बात है ये भी हम कह दें कि ठाकुर जी, जी का अनन्न्य भक्त है अम्बरीश महाराज अम्बरीश महाराज बड़ा भारी अपना दिल लगा के ठाकुर जी का प्राण सेवा करते थे ऐसा राजा की भक्ति में अनन्न भक्ति एक दफे एकादशी रखे थे एकादशी का पूरा उपवास एकादशी बहुत किस्म का होता है एक किस्म का नहीं जिस दिन एकादशी उसका पहला दिन एकहार करो शुद्ध होकर एक करके रह जाओ और उसका बाद जो एकादशी का दिन उसमें पानी तक भी पियो मत एकादशी का के दिन केवल संकीर्तन करो ठाकुर जी का कथा सुनो और कीर्तन करो नहीं तो उपवास रहने से कोई रह, उपवास किया चद्दर उड़ के सो गया महाराज आप उपवास किया हम आपको कुछ नहीं बोल रहे ऐसा उपवास कोई उपवास नहीं है उपवास माने उपवास का अर्थ है उपो मतलब समीपे वास ठाकुर जी का गुरुवैष्णव का समीप समीप माने नजदीक रहना उपो माने समीप इसमें वास करने का नाम है उपवास उपवर्ण मतलब हम खाया नहीं अब पानी तक फल खाया नहीं हम उपास उपवास का कोई वैल्यू नहीं है ध्यान से सुन देना है, कथा सुनना बहुत सुन कथा ही आपको बचा देंगे और इसके बाद क्या कि जो पारना का दिन है उसमें पारण के टाइम में एक करना ठीक है ऐसा है निर्जला एकादशी व्रत का हिसाब अगर कोई कोई ने ऐसा करे एकादशी का पूर्व दिन एक नहीं कर सकता ठीक है चलो एकादशी का जो दिन है उसमें निराहार है समझा बी का दिन निराह है पानी नहीं पिए और लेकिन उसका पहला दिन खाया था कि उसका काम क्या करे एक किस्म का और उसका नेक्स्ट डे जो पारण है उसमें खा लिया वो दो बार भी खा सकता है क्योंकि एक दिन उपवास एक किस्म का पहला किस्म का बताएं एक किस्म का बताएं और तीसरा किस्म का है महाराज अभी कली का जीव है कुछ ना खाएं तो मुश्किल है ठीक है उसके लिए अनुकल्प की व्यवस्था अर्थात थोड़ा बहुत फल फूल खा लो ऐसा करो उसमें व्रत ना टूट जाए आजकल तो अब आप, आप बादाम तेल लाओगे हमारा डर होता है बादाम तेल बादाम तेल है कि नहीं पैसा देकर तो लाते हो इसलिए हमारा बहुत डर होता है इसलिए चौमासा में हम जाना नहीं चाहते एक जगह लेकिन रहे तो सेवा नहीं होगा सेवा रुक जाएगा चौमासा एक जगह रह के रहे ऐसा व्यवहार व्यवस्था करें उस जगह चार महीना का था चले लेकिन क्या करें उपाय नहीं सेवा रुक जाएगा किताब का काम रुक जाएगा अब यहाँ वहाँ जाना भी उचित है मेरा वृंदावन में रहना और भाटिंडा में रहना तो ठाकुर जी का के पास एक ही है हमारा तो कोई फिर भी वृंदावन में आज रहते तो बड़ा धूमधाम होता हमारा हमारा साथ में। बड़ा भारी तो जो भी है हम खाने का शौकीन नहीं है आज गिरिराज पूजा हुआ हूँ अभी यही जो प्रसाद हमारा वही हम खाने का शौकीन नहीं है लेकिन हमारा आनंद है कथा में कीर्तन में वैष्णव संग में आनंद है जो भी हैं अभी नेक्स्ट जो जे फल फूल खा के अब अनुकल्प खा लिया वो भी नियम है वो अनुकल्प एक बार खाओ आप लोग दो तीन बार खा ले तो थोड़ा भूख लगा थोड़ा चीना बादाम खा लिया वो भूख लगा थोड़ा पानी खा लिया थोड़ा केले मारा दो केला खा ले शाम हो गया वो खून लग गया ये एकादशी नहीं होगा अगर कम से कम करना चाहो तो कम से कम सुबह से मत खाओ बारह बजे का बाद एक दफे खा लो या दो बजे खा लो एक ही बार खाओ जो खाना है और खाओ मत तो कुछ मिलेगा और ठाकुर जी का कथा हर हालत में सुनोगे हर वकत उस दिन कोई काम मत रखो चाहे करोड़ रुपया का धंधा है उसको लात लगा दो कोई दरकार नहीं है एकादशी का दिन ऐसा हाँ। नियम है जो भी हमने छोड़े से बता दिया समय नहीं है तो इसी समय में दुर्भाषा ऋषि जी, जी आ गए इतना सब परिकर को लेके अब बोले महाराज अभी द्वादशी का दीना आ गए हों तो पारण का तो टाइम है ही है तो पारण कर लो महाराज हमारा थोड़ा काम बाकी है हम यमुना में जा रहे हैं तब तक आप रुको अमुना में गए यमुना में जल में प्रवेश होकर और ब्रह्मचिंता में ऐसा लीन हो गए उसका समय का ध्यान नहीं रहा और राजा चंदन महाराज आज तो थोड़ा बहुत समी समय है और पारणा समय का अंदर ना करे तो व्रत टूट जाएगा व्रत बैगुन्ण हो उसमें अपराध लगेगा क्या करे और ऋषि मुनि जितना सारे ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों को बोझे आप ही समय में धर्म संकट है अभी बताओ ऋषि को छोड़ के तो खा नहीं सकता और ना पारण करे तो भी मुश्किल हो क्या किए ब्राह्मण वैष्णवों ने बताए एक काम करो राजन तुम एक बूंद पानी जैसे आचमन करने के लिए लगता है आचमन के लिए एक सोरसों का दान पारण कर लो क्योंकि आप तो निर्जला थे जो निर्जला रहे उसको पानी देके पारण करना संभव है जो खाना खाया है वो तो पानी देके पारण नहीं होगा समझा उसको पंच सस्यों खाना पड़ेगा अर्थ सस्यों का दाना खाके के तोड़ना पड़ेगा लेकिन जो निर्जला किया है उनके लिए संभव है पानी लेके दे उस पारण हो जाए ठीक है अब जब ऐसा एक बूथ सरसों का बराबर पानी देके के पारण किए हैं तब तो, तो खबर हो गया काँपते काँपते आया। क्या तुम्हारा इतना हिम्मत है हमको छोड़ के हम, हम निमंत्रित है तुम्हारा तुम्हारा इतना हिम्मत है हमको छोड़ के पारण कर लिया बोल अपना जटा को उखारा फेंक दिया या? किसान तो उत्पन्न हुआ किता, एक किताक्षसा जैसा है और किसान तो मारने के लिए गया जा इसको मार डाल राजा है क्या है ये अब माना किया ब्रह्म है ब्रह्म तो राजा ने कुछ नहीं किया राजा ने बोला हमने क्या गलती की महाराज हमने क्या गलती की आ डिवोटी कैन नॉट हैव एनी कंप्लेन दैट्स व्हाई आई चोल एक्चुअल डिबोटी ही कैन नॉट हैनी कंप्लेन Sometimes he is speaking so harsh to rectify you, not that he is against you. Follow? इसका मतलब ये है ये इतना बड़ा भक्त है वो कुछ नहीं बोला कितन तो आए तो आए ठाकुर जी की इच्छा है तो हम मर जाए ठीक है कोई बात नहीं वो खड़ा रहे माथा नीचू करके जैसे कि सचमुच कोई गलती की गलती तो किए नहीं तो दुर्वासा से ऐसे जब छोड़ दिया कितन तो उसको मारने के लिए आए तूरन ठाकुर जी देखे ये तो बड़ा भारी अन्याय है ये क्या हुआ इन्होंने तो कोई अन्याय नहीं किया संग संग सुदर्शन को भेज दिए सुदर्शन आके क्या किए कितों को तो पहले खत्म कर दिए कितान्तों को खत्म होते हुए देखे राजस्व राजा है ये जो दुर्वासा जी देखे कितांतों को काट के फेंक दिए हरी महाराज अब उसका पीछे लग गए ओ माँ रे बोल के वो दौड़ने लगे अब जाए तो जाए कहाँ जाए दौड़ते दौड़ते पहले कहाँ गया शंकर जी का पास शंकर जी को देखो ऐसा क्योंकि शंकर जी का अंश है ना दुर्गाषा जी का उत्पत्ति शंकर जी का हमको बचाओ ऐसा सुदर्शन आ रहा है बोले क्या किया तुमने बोले ऐसा ऐसा बोला हो गया छुट्टी हमारा कुछ करने का नहीं है अब रास्ता देखो हमारा कुछ करने का नहीं है ये मेरा बस का काम नहीं है आगे देखो रास्ता जब शंकर जी ऐसा बोल दिया भरी शंकर जी इतना पावरफुल है उन्होंने बोल दिया आगे रास्ता देखो हमारा कुछ करना नहीं है तो बेचारा जाएगा वो दो लगा कि सिर्फ ब्रह्मा का पास ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी को बोले हा हा बचाओ बचाओ ऐसा आ रहा है हमको कटने के लिए हम क्या करें ब्रह्मा जी बोले हम क्या करें वो तो कुछ करना नहीं है हमको अपना फल भोगना पड़ेगा जाओ तुमको अगर कुछ बाचना है तो स्वयं साक्षात वैकुंठ में ठाकुर जी के पास जाओ वो अगर कुछ करे तो करेगा जाओ हमारा कुछ करने का नहीं है देखो आगे चलो जब आगे चलो बोल दिया हो बेचारा क्या करे बड़ा चिंतित हो गया ये महाराज अभी क्या करे वो तो से दौड़ते से फिर इतना दौड़ लगाया सुदर्शन तो पीछे जा रहा है ऐसा करके घूमते घूमते वो दौड़ लगा के छलांग लगा के भगवान विष्णु के पास गए ठाकुर जी बचा लो हमको ऐसा ऐसा होगा हम बचा लो हम मार रहा है ठाकुर जी बोले देखो हमारा करने का कुछ नहीं है आपको भी करने का कुछ नहीं है तमाम दुनिया को चलाते हो बगवास है हमारा करने का कुछ नहीं है अहम भक्त अपराधीन ही दीजो, दीजो। इबो दीजो। हम भक्तों का पराधीन है तुमने अम्बरीश का चरण में अपराध किया अम्बरीश कुछ अन्याय नहीं किया था तुमने दि निकाल दिया ऐसा आदमी होता है ग्रुप से नि नि निकाल देता है दोस्त अम्बरीश ने क्या दोस्त किया था कुछ नहीं किया था उन्होंने तुम्हारा अपमान किया पारण ना करे तो कैसे हो और जो भी है तो सो हो गया तो सो हो गया अब तो बचा लो तो हमारा कुछ करना नहीं है आप जाओ अम्बरीश का चरण पकड़ो अब देखो ये ऋषि है, है इतना बड़ा ख़मता है जिसको कृष्ण बोलता है हमारा गुरु देखोगे वृंदावन का लीला आएगा तो देखोगे कृष्ण बोलता है मेरा गुरु जी आया है जमुना का उस पार है सौखियो उनको खिला पिला के आओ जाओ इसको वो बो ये बोलता है हमारा करने का कुछ नहीं है जाओ अम्बरीश का चरण पकड़ो अम्बरीश अगर क्षमा कर दे तो हो सकता वो दूर लगा के सुदर्शन चलो तो पीछे आ रहा है दूर लगा के आए अम्बरीश महाराज तब तक वही जगह खड़ा है बड़ा दुखी है ऋषि का स्वागत नहीं कर पाया भोजन नहीं करा पाया इतना बड़ा ऋषि है और हम हमारा हमारा गलती हो गया इसके हमारे हमारा अतिथि का जब भी कुछ नहीं किए राजा अम्मा एक साधु का ऐसा ही विचार है उन्होंने कुछ अन्नाय नहीं किया फिर भी सोचते हम नहीं अन्नाय किया हम नहीं अन्याय किया नहीं तो ऋषि गुस्सा हो गया तब यहां दुर्गा आके अम्बरीश के चरण में गिर गया तो अमृत राम, राम राम राम ये करो ये क्या आप दी आप हमारा पूज्य है आप हमारे चरण में भले कुछ करने का नहीं है आप देखो जला रहे हैं मेरे को मार ढालेगा आप बचाओ अम्बरीश अभी क्या किए स्त करना शुरू हे सुदर्शन ये त्रिभुवन में ऐसा कोई जगह नहीं आप देख नहीं सकते हो सब कुछ त्रिभुवन को उजाला बनाते हो सब कुछ आपका ही हाथ में है आप एक काम करो मेरा अगर जिंदगी में कोई भी भजन है अगर हमने कोई भजन किया है तो ये भजन का कुछ बल है इसके द्वारा आप प्रसन्न हो जाओ ये ऋषि है मेरा पूज्य है पूरा जगत पूज्य है इनको बचा लो जो कुछ भी हुआ हम तो इसका दोस्त नहीं पकड़ा कुछ भी हुआ सुदर्शन शांत हो जाओ ऐसा करके जब सब सुती किए लंबा चौड़ा आगे चल के सुदर्शन ने अपना तेज को हटा लिया अपना तेज को हटा लिया हटा के उनको शांत कर दिया तब दुर्वासा मुनि बोलना शुरू कर दिया पहले तो भगवान बताया था मालूम है अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र ही वो दीजो साधुग्रस्त हृदयो भक्त ही हम भक्तों का अधीन है जब भी भगवान भागवत में सारे तमाम शास्त्रों में ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण को विष्णु विष्णु तत्व को स्वराठ बोला गया स्वराठ विष्णु कृष्ण क्या है सराठ है ना सौराठ मैंने किसी का अधीन नहीं है भगवान किसी का अधीन नहीं है जब भागवत का प्रथम भागवत का प्रथम कैंड प्रथम स्कंधो का प्रथम श्लोक शुरू किया था वो क्या यदर सब सराट हैं सनंत ब्रह्मांड में कहा कुछ हो रहा है एट ए टाइम भगवान का बस खबर है इसलिए अंग्रेजी में अंग्रेजी में बोलता है भगवान इस ओमनी प्रेजेंट हर जयगा अनंत ब्रह्मांड में कहा कुछ धूलिकना है उसका भी खबर भगवान जानता है साइमोल्टेनियस इसका है भगवान ये भगवान बोले हम भक्त का अधीन है हम भक्त का अधीन है भले ही लिखा हुआ है शास्त्र में हम स्वराट हैं लेकिन भक्तों मेरे को ऐसा काबू में कर लिया प्रेम के द्वारा तो मैं उसका कहने से उठता हूं चलता हूं बैठता हूं खाता हूं सब उसका जैसे गोपियों ने क्या किए ऐ नाचो तब खीर देंगे तब आपको लड्डू देंगे नाचो अब नाचना शुरू कर दिया ऐसा ऐसा करके माता में हाथ देगे कृष्ण नचना शुरू कर देखोगे ब्रज की लीला सुंदर <laughs> ऐसा ही है ठाकुर जी का लीला देखो अभी जब भी हम समदर्शन है फिर भी साधु का ऊपर मेरा विशेष साधव हिदयन मध्यम साधु नाम हृदय तो मदन न ते न जनाती नेभ्यो मना कपी साधु का पूरा हृदय में मैं बैठे साधु का पूरा हृदय में मैं बैठे रहता हूं कितने बोलो ना क्या वो, की बोलो सदा गोविंद विश्वास ये समय बोलो विश्वास तो करो ना विश्वास नहीं करते हो बोल देते हो कितन में पाऊत बहुबात बोलते करता लेके ऐसा ठोक दिया ठंग लेकिन उससे माने क्या हुआ वो समझ नहीं आया <laughs> कीर्तन कर दिया दो करतल मिला ठंग कर दिया ऐसा <laughs> करने से होगा नहीं अनुभव के द्वारा एकांत घर में अकेला घर में बैठ के दरवाजा बंद करके कीर्तन सुना ठाकुर जी को देखो कैसा प्रसन्न होता है सारे सब छोड़ दो जो हुआ तो हुआ सब छोड़ो अभी शुरू करो ठाकुर जी का भजन एकांत रूप से देखो क्या बोल रहा है ठाकुर जी साधु व मजन साधु हमारा हृदय है साधु का हृदय भी मैं रहता हूं हर बकात हमको छोड़ के वो कुछ नहीं जानता और हम भी उनको छोड़ के जानता बोलो क्या विचार करेगी जो भी हुआ अभी अम्बरीश महाराज का पास जब आए अम्बरीश महाराज तप किए सुदर्शन चक्र को आज दुर्भाषा मनी वड़ा शांत तो हो गया बोले आज तो देखा ठाकुर जी का भक्तों का क्या है अब दुर्भाषा मुनि का प्रवचन है ये हमारा प्रवचन नहीं है दूर्भाष क्या बोले जन नाम सुतिमात्रे नवती निर्मल तस्सो तीर्थपद हो किंग हा। दासाना अवशिष्वते आहा जिनके नाम सुनने का बाद ही पुमान जब जीवात्मा मंगली मंगल हो जाता है सारे मंगल के खजाना है ठाकुर जी अब उनके जो चरण के भजन करे जो भक्त हैं उनका क्या कुछ बाकी रह जाएगा क्या महिमा है आज ने तो, आज तो हमने देख लिया ठाकुर जी का भक्तों का क्या महिमा है आज साक्षात तो आपने देख लिया हमारा दिमाग का जो भूत पकड़ा था सारे भूत चला गया अब अब हमको पता चला दूरभाषा मुझे आगे चलकर कभी भी कोई कृष्ण भक्तों को विष्णु भक्तों को अभिशाप नहीं दिया वैष्णव जो भी है ऐसा करते करते बड़ा संतुष्ट हुए और आगे चल के किया धीरे धीरे यहाँ फिर इधर आ रहा है वंशो यहाँ बड़ा बड़ा भारी वंशो है यहाँ यहाँ देखो आगे चल कर उसके बाद उसका जुवनाशो हुआ के और मंद इधर बताया दुर्भाषा का उस दु, दु, दुर्गा दुर्भाषा अम्बरीश का कहानी छोटे में सुना दिया इसका बाद अम्बरीश का कहने से अम्बरीश महाराज जी का कहने से चक्र शांत हो गया चला गया मनु पुत्र इक्खाकू मोनु का दस पुत्रों बताएं ये इक्खाकू हैं इक्खाकू का पुत्र बिकुखी भि, बिक्खी को भेजा गया तुमने काज करो जंगल में जाओ शुद्ध मांगसू लेके आओ कल में मांगसू दे के साथ नहीं पहले था उसको भेजा एं? बिकखु जंगल में गए गुरु का कहने से वशिष्ठ बोले जाओ वहा जाके क्या बड़ा शिकार फिकार किए बड़ा भूख लगा था उन्होंने खरगोश खरगोश है नहीं, खरगोश को मार के उसको जला के खा लिया भूख लेगा अब जब बाकी मंगसो लेके आया वैशिष्ठ मुड़ी तो दिव्य चौक है बड़ा गुस्सा एक अपवित्र तो चीज को लाई जग में लगेगा तो बड़ा फटकार दिया उसको जा राजधानी से उसको इसको धक्का लगा के बाहर कर दी। जा दिया तो होके जोगी हो गया और अपना शरीर छोड़ दिया लेकिन बिकाकू बिकु जो जंगल में वो नहीं शरीर छोड़ा इक्खाकू उमर हो गया उन्होंने राज्य भोग करते करते विरक्त हो गया बड़ा भारी वैराग्य पैदा हुआ और जोगी हो गया आजोग के द्वारा कलेवर छोड़ दिया पिता का मृत्यु के बाद बिकखु देश में आया एवं शशाद नाम का इनका नाम आ सशाद उसका पुत्र है पुरंजय जो इंद्रो को जब पुरंजय है इंद्र जब युद्ध किया असुर के साथ इंद्र बोले हमको सहायता करो हमारा तो कमजोर हो गया तो बोले काम करो आप अगर मेरा वाहन बनोगे तो आपका ऊपर चढ़ के हम युद्ध करें अरे बोला हाँ ठीक है तो बृहद का रूप धारण किया इंद्रो इसका ऊपर जो कुंज है इसमें बैठ गया पुरंजय पुरंजय वो इसमें द्वित्व को नाश करके इंद्रों को बचा दिया ऐसा खमना है सूर्य वंशों का फिर आगे चल के जुवनाशो इनके सौत पोत्नी थे उसका कोई पुत्र नहीं हुआ ये पुत्रों के लिए यज्ञ किए और ऋषि मुनि ने बोले ठीक है ये कुलसी में मंत्र पुत्र जल करके रख दिए और राजा ने रात मंत्र पुत्र सुबह में काम में आएगा मंत्र लगाकर कर ज, ज, कलसी का पानी को रख दिए और जुबन का रात का टाइम में उठा बड़ा प्यास लगा और वो उसको मालूम नहीं था वो कुलसी का जल को पा सुबह में ऋषि लोग बोले अरे पानी कहाँ गया पानी कहाँ गया मंत्रों का पानी बड़ा काम का पानी है तो पिलाना पड़ेगा रानी को तब तो होगा तो राजा ने बोला हमने पी लिया बड़ा प्यार बड़े हो गया ठाकुर जी का क्या इच्छा है आपने पी लिया आपका जो आपका तो कुकी में बच्चा आ जाएगा आप ये क्या करे बेचारा इसको इधर काटके ये बच्चा को निकाला इसका नाम हुआ मानधाता मानधाता राज ये मानदाता बड़ा भरी राजा हुआ मानदाता का पुत्रो पुरुकुत्सो अम्बरीश और मुचुकुंदो ये ये जो ये अलग सा ये नाम जो है ये हमने ये ए, ए नहीं पहले जो बोला ये अलग सा और इसका बाद में क्या हुआ मानदाता का पचास कन्याए थी हैं अब सौ सौभरी ऋषि यमुना पानी में आप तपस्या तप कर रहे थे बुरा बड़ा साठ साल का तपस्या तपस्या करते करते इनका अंदर में थोड़ा आंखें खुले तो मछली का काम देख लिया मछली का काम देखो उसका काम पैदा हुआ इसका इसका पीछे भी राज है गोरुजी महाराज जब उनका खाना है खाने के लिए आए थे तो बोले इधर माता ना गोरू जी का भूख लगा था मछली खा लिया तो बोला मेरा बात माना नहीं तो इधर जब आए तब यह तेरा पंखा तोड़ जाएगा टूट जाएगा पंखा नहीं रहेगा तब तब से गुरु जी वो जयगा नहीं जाते सोवरी का अभिशाप है तो ये जो सोवरी जो अभिशाप दिया किसका ऊपर अभिशाप दिया गुरु गुरु कोई साधारण आदमी नहीं वो ठाकुर जी का सेवक है इसमें उसका अपराध हो गया इसके द्वारा काम पैदा हो गया नहीं तो ये साठ हजार तपस्या करके कोई मछली का काम देख के काम पैदा संभव नहीं समझा ये सिद्धांत है इनके बाद वो पानी का बाहर आए पानी का बाहर आके और बोले हमको हमको तो हमारा तो शादी करना चाहिए अब हालत ऐसा हो गया अब हम अब सब अब क्या किया मानदाता का पास गए बोले आपका तो पचासों 500 लड़की है एक लड़की मेरे को देते तो क्या असुविधा है तो मानदाता ने देखा हम अगर ना कर दे तो अभी सांप दे देंगे ऐसा करो ऋषि जी मेरा तो कन्याय है पचास लेकिन वो स्वयंवर है और जिसको चुनाव करे में उसके साथ अब एक काम करो अंदर मन ले चले जाओ किसी भी कन्या को चुन लो शादी कर लो हमारा कोई इतराज नहीं है अब जब अंदर में गया तो इसका जो बुढा है चुल नहीं है बाल नहीं है ऐसा ऐसा हिल रहा है को, कोई करे शादी तो कन्या सब देख के भग गया अबूर कहाँ से आए बुढा भग गए तो बाहर आए अब हमारा चिंतित हो गए पर राजा बहुत चालू है राजा हमको ऐसा विद्व देखा और हम अगर बोले एक कन्या दो तो संभव नहीं है इसने ऐसा किया ठीक है हम भी एक काम करेंगे अपना जो बल के द्वारा अपना शरीर को ऐसा बनाए कि देवता लोग भी इतना सुंदर नहीं ऐसा शरीर बनाए महाराज ये शरीर दिखने का और इतना वैभव प्रकट किया सोवरी स्वर्गों का राजा इंद्रो का भी ऐसा वैभव नहीं होते अब तब मानदाता तो आश्चर्य हो मानदाता बोले इसको ठुकरा दिया था आप देखो ये इतना शरीर को पुकट कर दिए और इतना वैभव हमारा कोई राजधानी भी नहीं सरगड़ा इंद्र का भी नहीं है इतना वैभव तो जब सौवरी से ऐसा रूप धारण किए धारण करके जो अंदर मन में गए पचास पचासों लड़की लाई लड़ाई शुरू कर दिए ये हमारा पति होगी ये हमारा भे तेरा नहीं हमारा पति होगी पचासों पचासो लड़ाई शुरू हो गया बोले ठीक है काम करो पचास सौ हम बिया कर लेंगे हम पचास को ही भी है शादी कर लेंगे पचास शादी कर लिए महाराज इसका तो जोगबल है क्षमता है सोवरी ऋषि पचासों के साथ रमन किए बहुत सारे संतान यदि उस सब हम नहीं कहेंगे आगे चल के इस खानदान में हरिश्चंद पैदा हुए हरिश्चंदो का रोहित बोल के लड़का पैदा हुआ था लेकिन पहले संतान नहीं था उन्होंने वरुण का ये किया था अर्चन किए वरुण को भुलाए भले आपको मेरे को लड़का दे दो आज जो लड़का होगा हमारा वंशो में खानदान में कोई लड़का नहीं है और हमारा जो श्राद्ध वगैरह कैसे होगा मरने का बाद जिसका खानदान में बेटा नहीं है तो मुश्किल है पानी कौन देगा कुछ समय में क्या हुआ क्या बोल रहा था अभी हरिश्चंद हरिश्चंद्र हरिश्चंद ने बोले बर महाराज जी को प्रार्थना किए बड़ा भारी स्टॉफ तो किए महाराज आए बोले महाराज आपके काम करेंगे हमारा जो जो बेटा पैदा होगा उसको यज्ञ में आहुति दे देंगे मतलब काट देंगे बलि बोरुण बोले ठीक है लड़का दे दिया जब लड़का पैदा हुआ तो बोरुण महाराज जी आए बोले क्या हुआ लड़का तो पैदा हुआ हमको दे दो बोले अभी तो सभी पैदा हुआ उसका संस्कार भी नहीं हुआ बाद में आना तो चले गए फिर बाद में आए अभी ये तो इसका तो दाँत दाँत जो है दाँत उठा नहीं दाँत होने दो उसका बाद यज्ञ करेंगे चला गया वरुण जी फिर कुछ दिन बाद आए अब तो इसका दांत उठाए अब तो दे दो जग्गो करो अब तो तो बाधा किया था दांत तो उठा है लेकिन ये दांत फिर गिर जाए गिरने का बाद नया दाँत उठे फिर जग्गो का काबिल होता है नहीं तो शुद्ध नहीं होगा महाराज हम तो कर सकते हैं आपका कहने से लाभ नहीं होगा फिर चले गए ऐसा करे आज नहीं तो कल काल नहीं तो परसू ऐसा कहते बोरू महारा बड़ा गुस्सा हो ये तो झूठे कहीं ये तो असली बात ये है हरिश्चंद्र झूठा नहीं है पुत्र का स्नेह है ना झूठा नहीं है हरिश्चंद्र बहुत अच्छा राजा है इसका दानशील राजा हरिश्चंद्र को नहीं मिले जगत में तो है लेकिन पुत्र का पापी स्नेह है ना अब अब कैसा है वो फंस गया फिर जब ऐसा किया बोरुन ने साफ दिया जाओ बोरुण ने उसको पेट में पानी भर दिया वरुण घोस्तो इसको बोलता है वोन घोस्तो हो गया उदारा माए इतना बड़ा पेट हो गया और चल नहीं सकता बेचारा पानी आ गया ना बोरुन उसको शस्ती दिया अब जाया सक अब जो रोहित है रोहित ने सोचा कि पिता तो अब पेट ऐसा हो गया हमको बोली चढ़ाएंगे और हमारा तो कोई उपाय नहीं है रोहित भाग गया जंगल में रोहित जंगल में भटक रहा है वहाँ इंद्र महाराज बोला अभी मत जाओ छः साल रुको चुप फिर उसका बाद का ओ हंगामा मच गया राजा का ऐसा हालत है शरीर खराब है मरने का हालत हो गया पिता को देखने को भी इच्छा हो रहा है अब इंद्र बालन का मत बिल्कुल मत जाओ अभी अभी हंगामा होगा बाद में जाना तो उन्होंने क्या किया सुने से सुनो सुनोसेब नाम का एक व्यक्ति को खरीद लिया पैसा से आके पिताजी का पास दिया पिताजी इसको इधारा जग किया उसके बाद वरुण उसको छोड़ के हरिश्चंदो के मुक्ति दिया मुक्ति बना ये जो रोग हुआ था बीमारी हट गया और रोहित को रोहित को लेकर ये जो इसके भी बड़ा भाई कहिनी है ये सब हम कहना नहीं चाहे समय लग जाएगा हरिश्चंद्र को पर बड़ा भाई परीक्षा हुआ ऋषियों ने परीक्षा किया पूरे एकदम सारा राज्य राजधानी सब ले लिया था उसके बाद उन्होंने शमशान में जाके मुर्दा जलाने का काम किया सब्या उनका पत्नी के ब्राह्मण का घर में काम किया साथ में डासा था उनको लाए शमशान में बिजली चमका तो पुत्रों को दे के जो जलाने के लिए पुत्र को उठाया अरे ये तो मेरा लड़का है रोहित तब तो फूट फूट के रोया और सब ऋषि से आके आशीर्वाद किया तुम्हारा परीक्षा में तुम पास हो गए हो ये तुम्हारा लड़का भी जिंदा हो गया बेटी ए बी सब लेके जाओ राजधानी में चले जाओ बड़ा प्रसन्न है तुम्हारों आगे चलकर इनके वंश में सागर महाराज हुए सागर सगर म, सगर सगर महाराज हुए सगर सगौर राजा और ऋषि का सगर राजा बोल के एक राजा हुआ इस वंश में खनदान में सगर महाराज सगौर महाराज और ऋषि का उपदेश के द्वारा अश्वमय युज किए अस्वय युग में अश्व छोड़ा जाता है घोड़े और घोड़े को मिला नहीं घोड़े कहा चला गया उसके बाद उनके जो पुत्र लोग हैं सब अन्वेषण करते करते जब गए देखिए कोपिल महाराज जो शंखे उपदेष था कोपिल महाराज कोपील आश्रम में भजन कर रहे तपस्या इनके सामने घोड़े मिले वो बोले यही बदमाश है आंखें बैठ कर बैसा हुआ है इनको मारो वो नहीं किया ऋषि ने कुछ नहीं किया वो तो चुपचाप भजन कर रहे घोड़े कहां से आ गया घोड़े आ गया वो देगा घोड़े हुआ तो उन्होंने एकदम बड़ा गुस्सा हो गया मारने गया तो उनके जो आँख खुले इनके दृष्टि के द्वारा वो सब साठ जो पुत्र है सारे जल के भस्म हो गया अब हो तो हुआ क्या करे और घोड़े तो नहीं मिला साठ मर गया तो घोड़े कौन ढूंढेगा घोड़ा तो रह गया हुआ आ मर गया बड़ा हुआ का तो न्या है भगीरथ इनका खानदान में हुआ भगीरथ को कोपिल जी बोले ये तुम्हारा खानदान का उद्धार एकांत हो सकता है गंगा जी को ला ठाकुर जी का चरण का जो पानी है इसको लाओ तुम्हारा साठेया जितना सर खानदान है सारी ठीक हो जाएगा तुम्हारा जग्ग भी हो जाएगा सब हो जाएगा तो इन्होंने बड़ा भाई बोले क्या करे जब तपस्या की तो गंगा जी ने कही हम तो जगत में आ सकता है ठाकुर जी की कृपा करने के लिए लेकिन कैसे आए जब हम ऊपर ऊपर से गिरे तो हम तो भेद करके नीचे चले जाए हमारा बैग को कौन संभालें ऐसा तो चिंता कि किया शंकर भगवान को फिर आराधना किया शंकर भगवान भी संतुष्ट हो गए, बोले क्या बेटा क्या चाहिए बोले ऐसा, ऐसा ऐसा बात है हमारा खानदान का बड़ा विपत्ति आए आप एक काम करो तो ये गंगा जी आपका सर पर चढ़ गए उसके बाद मर्त में आए तो सुविधा है नहीं तो, तो शंकर सोचिए तो गंगा जी को लेने तो हमारा सम्मान बढ़ेगा क्योंकि गंगा तो भगवान का चरण रह जाए हाँ ठीक है ले लेंगे जाओ का गंगा जी उतारी आई और शिव जी का जटा जटा से बन के ठाकुर जी रहकर में घूम रहा है गंगा अब बोले ठाकुर जी ये तो बात नहीं था अब जगह तो दो निकल लेकर जटा को हटा दिया थोड़ा गंगा निकाल गया गंगा उतर के फिर आते रहे सारे देश नगरी सब पवित्र करके फिर उधर जाके जहाँ जहा कपिली भजन कर रहे साठ हजार ऋषियों का जो भस्मी भस्व है वह उसको स्पर्श किए साठ हजार सब उठ के खड़ा हो गया और सारे उसको लेके फिर ऋषियों को बंदन करके और घोड़े फोड़े लेके आ गया वो सब सब हो गया उसी खानदान में आगे चल के देखोगे खट्टांग राजा हुआ था खट्टांग राजा के बारे में तो पहले ही बताया था खट्टांग राजा ऐसा पावरफुल राजा उन्हें देवता लोग को बड़ा सहायता करते थे और देवता लोग उन्हें बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि उसको को भगा दिया स्वर्गराज जो जय प्राप्त तो किया देवता लोग बोले हम लोगों से आशीर्वाद ले लो बोले मारा आशीर्वाद तो बाद में लेंगे गए लेंगे बाद में पहले बताओ हमें आयु कितना शेष है वो लोग देख के बताए आयु तो नहीं है महाराज बराज थोड़ा दो ये जो चौबीस अट्ठालीस घंटा बोले इतना तो हम बर्ड लेके क्या करेंगे जाओ बर्फ दरकार नहीं आशीर्वाद तो ऐसे ही दिए क्योंकि देवता लोग को सहायता किए बैठ गया आप बैठ के भगवान का चिंतन शुरू किए कट्टा के बारे में एक कहावत है दुनिया में एक एक, एक हिस्ट्री एक अपरागृत इतिहास बन के रह गया महाराज जब सुने हमारा जिंदगी चला जाने वाला चले जाने वाला है और हम क्या करें अभी समय खराब करें तुरंत राज पर छोड़ दिया आप बैठ गए ठाकुर जी का चिंतन में ठाकुर जी का चिंतन में अपना मन को अभिनवेश किए और उसी समय में थोड़ी सी समय में सिद्धियों के चला गया अब बोलो आपका जीवन में कितना समय दिया ठाकुर जी फिर भी कामयाब नहीं हो तो कैसा है परीक्षित महाराज को सात दिन दिया गया कामयाब हो गया तो ऐसा है बात सब गुरु वैष्णव का कृपा हो जाए तो सब संभव है असंभव कुछ नहीं खट्टांग राजा क्या किया वर लिया नहीं और ठाकुर जी को ऐसा करके भजन करके थोड़ी समय में सिद्धि प्राप्त हो गई ठीक है उसी खट्टांग राजा का वंश में दीर्घ हुआ दीर्घ दीर्घ हू का वंश में और सारे राजा हुआ इसके बाद ये जो तुम्हारा न, क्या नाम है ये दशरथ जी फिर दशरथ जी का जो खानदन इसमें सीतापति राम जी भगवान चार रूप में विभक्त होकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नों ऐसा करके उतारा है उनके खानदान पे और सीतापति का जो महिमा है ये बड़ा भारी महिमा है ये सब क्या कहें लम्बा चौड़ा बात सीतापति ने जगत को दिखाए ये कैसे गुरु भक्ति होना चाहिए विनम्र भाव ऐसा लिखा है जो विश्वामित्व मुनि गुरु जी है, है? और आपका क्या एक राजा एक हाँ वो तो है ही है विश्वमित तो है ही है बाद में कहेंगे अभी याद हो जाएगा भूल जाते हैं आजकल आगे का माफी ये बात ये है दुर ये जो विषमत मुनि विषमित मुनि का ऊपर आँखें देख के देखते भी नहीं थे माथा नीचू करके रहते थे राम जी का जो विनम्रभाव आप देख के हैरान हो जाओगे कभी भी ऊँचा करके बात नहीं करते जी गुरु जी जी गुरु जी ऐसा विनम्रभाव राम जी अगर नहीं सिखाए तो कौन सिखाएगा राम जी सिखाने वाला है और फिर आगे चल के आप जानते हो विश्वामित्र जी लेके गए तारका आदि रक्षा को राक्षस को धंस किया आगे चलकर बहुत सारे हुआ और सीता ये अपना जो जनक राज का सभा में गया वहाँ जाके सीता देवी को सीता देवी को जय किया सीता देवी जी माला देने के लिए घूम रहे हैं किसको माला दे और घूमते घूमते राम जी का पास आए तो एकदम नया नाभि राम राम राम नया नाभि ना राम राम तब देख के माला देना चाह और राम जी तो बड़ा लंबा है और सीता जी माला कैसे दे नीचू नहीं हो रहा है देखते रह गए राम जी खड़ा है गुरु जी बोले तो नीचू हो वैसा खड़ा है सीता देवी बोले हम माला कैसे दे अभी नीचू तो नहीं हो रहा माला लेके खड़ा है आज लक्ष्मण जी को इशारा किए हम आपके गुरु जी बोले इशारा किए उसको दंडवत कर और लक्ष्मण जब राम जी को दंडवत तो अरे राम राम छोड़ो छोड़ो छोड़ो ऐसे उठाने गया माता नीचू हो गया माला दे दिया चलो <laughs> कैसा चालू है देखो माला पहना दिया नीचू नहीं होंगे खुदी आए ना विनम्रभाव ऐसा करके सीतापति पिता का जो वर है ये वर को निभाने के लिए अपने जंगल में चले गए अपना नंगा पैर में कितना जंगल को भटके और उसके बाद वहाँ रावण जी रावण जो है दुष्ट रावण इन्होंने सीता जी को उठा के ले गए जब भी यह सीता देवी का छाया सीता को उठाए असली सीता नहीं है अग्नि का शरण लिया अग्नि का अंदर में चला गया प्रमाण है अग्नि पुराण आदि सब जगह प्रमाण है इस समय सीता देवी जाके वहाँ बहुत रोई और क्या, क्या क्या कैद बना ली अशोक वन में हनुमत आदि सारे राम जी का भक्त सारे सहायता की और फिर जाके युद्ध हुआ लंका का सीतापति जब समुन्द्र को बांध ले समुन्द्र को बांधने के लिए तैयार हुआ समुन्दर बोले महाराज हमको बांध के जाओगे तो हम कैसे बोले ठीक है बांध के तो गए हैं सिला राम नाम लिख के आने के समय में समुद्र बोले हमको बांध के मान जाओ हमको खुल के जाओ तो इसको तीर्थ चलाकर समुन्द्र को जो बांध बना था ब्रिज बना था उसको तोड़ दिया अभी भी वैज्ञानिक लोग सेटेलाइट से देखे हैं वहाँ वो जो सेतु बंधन है उसका सिला पड़ा हुआ है सेतु बंधन का जो सिला है समुन्द्र का अंदर वो सिलाई पूरा लाइन देके है ऊपर से सेटेलाइट से देखा मिला अब बताओ क्या बात है तेताजुग का बात है अभी भी वो शिला समुद्र के अंदर में है तय ऐसा करके रावण राक्षस को विनाश की, उसके बाद सीता देवी को लेके नव सुग्रीव आदि सबको करके सब सबको करके हल्ला मचा के आनंद के मारे अभी आए अब जिस दिन विजयादशमी हम लोग बोलते हैं दुर्गा देवी का विजयादशमी का दिन ये राम जी यात्रा किए कहाँ लंका का उद्देश्य रावण को मारेंगे सास्ती देंगे और जब युद्ध जय करके आए ये दिवाली जो दीपावली ये दीपावली कहाँ से आए भले अयोध्या का अवधपुरी का घर घर में सजाया गया माला पुष्पो चंदन और केले का पेड़ और दीप हर घर में इसीलिए दीपावली मनाया जाता बड़ा भारी प्रसन्न हुआ गुरु का बात इतना सुंदर पालन किए तो ये बोला नहीं जाए इतना सुंदर इसका जो राम फिर उसका बाद क्या किए उन्होंने बाद में चौदह साल का बाद तो आ गया अवधपुरी में आने का बाद राज सिंह भरत जी महाराज बड़ा दुखी थे उन्होंने गौ माता का जो मूत्र है उसे तंडुल थोड़ा बहुत तंडुल को बॉयल करके वो थोड़ा बहुत चाल खाते थे गौमूत्रों में अभी भी हम अगर खाएं तो हमारा पावर और ज्यादा हो जाएगा बड़ा कठिन तपस्या तो है गोमाता का जो मूत्र है उसी में थोड़ा वो चाल दे उसी को करके उसी को खाओ बिना नमक ऐसा करके चौदह साल गुजारा और उसके बाद खरम को मस्तक में लेके सिंहासन में बिराजमन कर दिया चौदह साल रोते रहें प्रभु कहाँ गए और जो आए भरत जी को गाले लगाए और वो खरम को दे दिए चरण में और राजा उसका अभिषेक हुआ राम जी का अभिषेक होने का बाद राम साठ हजार साल तक आपका राजत्व किए उसमें आगे चलकर बड़ा समस्या हुआ थोड़ा बहुत समस्या कुछ नहीं तो है तो लीला है सीता देवी जब उद्धार होकर आए तब अग्नि देवता असली सीता को छोड़ दी और छाया सीता को हरप कर ली अस्थि सीता आने के बाद क्योंकि अग्नि परीक्षा हुआ उन्हीं बड़ी कड़ाई में आँख से अस्थि सीता आ गया आ गई और वो सीता उसमें समा गया हैं? उसके बाद उस सीता को लेकर थोड़ा दिन गृहस्थी का जिंदगी की उसके बाद राम जी सोचे कि राजधानी में आदमी लोग हमारा प्रजा लोग कैसा सुखी है कि नहीं दिखने के लिए रात के अंधेरा में देखने के लिए पर्यटन वो घूमने निकालता है पहले ऐसा नियम था जैसे राजा है जैसे प्रहलाद महाराज दो महाराज ये लोग क्या करते थे रात के अंधेरा में बेस छुपा के जाते थे या तो रात नहीं दिन को ही छुपा के क्योंकि वो देखने का इच्छा है कैसा हमारा प्रजा सुखी है कि कोई दुखी है को वो अत्याचार कर रहे हैं इसी समय में देखे एक धोबी एक धोबी एक धोबी का घर में झगड़ा हो रहा है मिया बीबी मियां बीबी का बड़ा झगड़ा हो रहा है अब जब झगड़ा है तो राम बोले हरी महाराज हमारा राजस्व में तो कोई झगड़ा भगड़ा नहीं है यहाँ कैसे कौन, कौन सी बात की झगड़ा हो रहा है तो देखें ये देखो राम राजस्व जो है राम राज्य में किसी का अकाल मृत्यु नहीं था किसी का कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं ऐसा शासन था अकाल मृत्यु नहीं है जोमराज का हिम्मत नहीं है उसको लेके चले हे, फिर भी देखो उधर मिया भी झगड़ा उन्होंने सोना किस बात का झगड़ा हो रहा है देखे उन्होंने बोले ए हम राम नहीं राम जैसा कायर नहीं है जो दूसरे का घर से बीवी को लाकर फिर घर में रखे राम जी तो कान में हाथ दिया राम जी बोले राम जी बोलना सुर हाय राम हाय राम राम जी बोलना सूर हाय राम हम क्या करें यही हालत है हाय हाय हाय हाय ठीक है राजधानी में आया और लक्ष्मण के बोले सीता को छोड़ के आओ जाओ जंगल में तब तो सीता देवी के अंदर में संतान थी दोनों संतान पैदा हुआ आगे चल के आश्रम में आश्रम में पैदा हुआ वो संतान को लिखाया पढ़ाया सब कुछ किया ऋषि ने इस समय अश्वमेध जोगो जो बाद में हुआ था अश्वमेध जो का घोड़े जो है वही ने पकड़ा था ये जो लवकुश पकड़ा था लवकुश का वंश का भी बड़ा वर्णन है इतना लंबा हाँ, कहने जाए तो सीता देवी ने बाद में देखे जो बार बार हमारे ऊपर परीक्षा हो रहा है सीता देवी ने क्या की अपने धरित्री माता को शरण ली धरित्री माता फूट गई और उसके बाद सीता देवी अंदर चले उसके बाद अब जाग योग्य करने के लिए सोने का सीता बनाकर योग्य करना पड़ता था नियम तो सोने का जो सीता है यही बना के और तो उपाय नहीं है क्या करे इसके वंश में आगे चलकर रामजी का लपकुश लपकुश के बराबर बड़ा संतान और सारे उसका खानदान में हैं और त्रैद में आ निमी रिक्खाकु तनयो वशिष्टम वशिष्ठों को अपना अपना यज्ञ के लिए वशिष्ठों का चरण में प्रार्थना किए कौन है निमि इखाकु तनय इक्खाकू का लड़का वशिष्ठ बो बोले देखो इंद्रो ने मेरे को पहले से ही बोल के रखा था उसका योगों का टाइम है बाद में आपका योग्य कर दू तब तक आप रुक जाओ मेरा समय नहीं है उधर योग्य करके आए उसके बाद आपका योग्य करा दें बोल के ओ इंद्र का योग्य करने के लिए वशिष्ठ जी चले गए जाने के बाद निमी निमी राज्य सोचे महाराज जीवन तो कोई ठीक नहीं है आज चले जाएगी कल चले जाए शुभ कर्म जो है अभी करना चाहिए गुरु जी कब आए योग्य करके उसका बड़ा भारी समय लगेगा तो उन्होंने क्या किए दूसरे को देकर अपना को कराएं जब दूसरे को जोग यज्ञ कराएं तो वैशिष्ट ऋषि वापस आए इंद्र का जो जोग हुआ यज्ञ करने के बाद जब वापस आए आके देखे शिष्यों हमको छोड़कर जोग करा लिया तब तो इतना बड़ा गुस्सा में आया आके सांप दे दिया जा विनाश हो जा तो इसका शरीर पतन हो गया अब क्या किया जाए योग जा जुग क्या किया ए भी सांप दे दिया उसको जाओ तुम भी पतन हो जाओ ऐसा हुआ फिर उर्वशी का शरीर से फिर पैदा हुआ बाद में इसका कहानी है और निमी महाराज तो इसको गंदोवस्तु इसके द्वारा इसको रखा गया था हैं उसके बाद ऋषि ने अपना भल के बल के द्वारा फिर उसको जगाने की कोशिश किए तो निमी महाराज बोले ये तो जिंदगी है हम और, और शरीर को प्राप्त करना नहीं चाहे तो क्या होगा आप जैसा इतना धार्मिक है और आपका जरूरी भी है तो देवता लोग ने आशीर्वाद किया ठीक है काम करो आप मनुष्य लोग जो जितना सारे हैं सारे अपना जो ऐसे चोक्को ऐसे ऐसे कहते पलक झपक ऐसा है इसी में आप रह जाओ जीवित हो जाओ तो जितना सारे आदमी का पलक झपक है इससे निमि महाराज जाके निष बन के रह गया निमेश ऐसा रह गया अभी निवि महाराज का बड़ा भारी कहानी है वो सुंदर सब कहते हैं जिंदगी कोई भरोसा नहीं है दो दिन का जिंदगी है कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है ऐसा करके बड़ा भारी ये हुआ इसका खानदान में आगे चलकर जो चंद्र चंद्र वंश है ये चंद्रवंशो और सूर्य वंश दोनों सूर्य वंशो राम जी का ये जो सूर्य वंशो ये चंद्रवंशों का खानदान में कृष्ण भगवान आए यहाँ बड़ा भाड़ी ये सब इतिहास समय ये समय लगेगा यहाँ वो जो चंद्रो जो हैं चंद्रों ने ये आप कहने जाए तो आप लोग उल्टा समझोगे इसका आप कहना नहीं चाहे जो कि ये कहने जाए तो उल्टा समझोगे आप लोग इसे ये प्रसंग हम नहीं कहना चाहेंगे थोड़ा वो सुने तो सुन लो जो बृहस्पति का जो बीबी है त्वारा इसको हरण करके ले गया था ब्रह्मा के बोला ये इसको छोड़ दो ये तो ठीक नहीं है हमारा गुरुजी का पत्नी है और इसमें सारा लीला है ठाकुर जी का सब उल्टा नहीं समझना तो इनके गर्भ में बुध इसके, इसके गर्भ में सोम का गर्भ में हुआ था ये आगे चलकर लड़का हुआ बुध और बुद्ध जो है सोम सोमका बंशों को बढ़ाया बहुत सारे कहानी हैं और देवता लोगों में के में लड़ाई हो गया था ये इसको बीबी को लेकर तारा को लेकर बहुत सारे घटनाएं हैं उसे छोड़ो और सब आगे चलकर कर ओइलो राजा हुआ ओइलो राजा बड़ा क्षमताशाली राजा अरे महाराज इतना कितना पावर है इन्होंने देवता लोगों को बड़ा सहायता की इतना बड़ा युद्ध किया पूरा उसूल लोगों को चुटकी लगा कर भगा दी वहाँ उसको ओइलो को देखकर कर उर्वशी का पाद हेरा इसको थोड़ा आँखें का विमय हुआ बड़ा प्रेम हो गया उर्वशी बोले ऐसा पावरफुल ऐसे नज़वान आदमी राजा है इसका साथ मेरा थोड़ा प्रेम हो जाए तो अच्छा है ये लोगों का तो प्रेम ऐसा ही है प्रेम हो गया तो उर्वशी आए राजा बोले ठीक है उनका नाम पुरू राजा राजा का नाम क्या पुरू रवा बोल रहा है तो इसका बाद उन्होंने उनका साथ रहना शुरू कर दिया और उर्वशी ने बोले राजन आपका साथ मैं रहूं संसार करूँ कभी भी आपको विवस्त्र ना देखे विवस्त्र ना देखे कभी ऐसा ना नजर आए तो उन्होंने उर्वशी का साथ सोए थे और उनका मेष मेष जानते हो मेष मेष बेड़ा बेड़े भेड़े भेड़े दो तो भेड़े ये उर्वशी ने रखी थी किसका बात ए पुरू राजा का पास पहले इसको संभालना ये अगर खत्म हो जाए तो हम तो मर जाएंगे इसको संभालना राजा बोला कोई बात नहीं संभालेंगे किसका हिम्मत है हमारे पास से ले जाए तो एक दफे रात को रात का टाइम जब उर्वशी ने चिल्लाई ए मेरा बच्चा को लेके करेंगे ये मेष इसको ले गया तो ये राजा ने उठकर एकदम छलांग लगाया और तरवाल लेके बाहर दौड़ा लेकिन अब उस समय वो नंगा हो गया था तो बिजली चमकाई बिजली चमका बिजली चमकने के साथ साथ उर्वशी ने उसको देख लिया बोले आपका सा तो कंडीशन था तब तक तो हम रहेंगे जब तक आप नंगा अवस्था में हम देखे हम नहीं रहेंगे उर्वशी चले गए उर्वशी जाने का बाद अभी देखो माया किसको बोलता है उर्वशी जाने का बाद राजा का ऐसा हालत है इतना बड़ा हड्डा कट्टा राजा है जो दुनिया को हिला दे उसका ऐसा हुआ चल नहीं सकता हा हा उर्वशी हा उर्वशी कहा चले गए हम तो मारा गए अरे तू मारा गए एक लड़की का पीछे ऐसा ही हालत है ऐसा ही हालत है भक्ति में ठाकुर कीर्तन में लिखे नहीं सुंदर क्या लिखे भक्ति में ठाकुर क्या लिखे भक्ति में ठाकुर कीर्तन में रमणी जन संग चु संग सु संग सुखम चर मे पुरुषार्थ हरम कभी भी किए नहीं हो वो दो चार पन्ना उठा के कितन कर वही कीर्तन करो घर में चले जाओ कभी करते नहीं ये लोग कीर्तन <laughs> रमणी जन संग सुखं चके चर भयदम पुरुषार्थ हरम भक्तु में अच्छा हो जाए रमणी का संग बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपका जो वाइटल्स है मिनरल्स जैसे विटामिन सब लेके चला जाए आपको नंगा बना देंगे सारे तमाम दुनिया का यही हालत है पावर चाहो तो ऐसा पालन करो देखोगे कैसा शक्ति आए अंतर से पालन करना पड़ेगा रम जी जन संग सखी चोर में भयदम पुरुषार्थो हरम ऐसा करके की शास्त्र में बहुत सारे हैं हमने बताया था नौ तथा तथा नशी तत्त व्याख्या किए पहले अब पूर्व राजा पागल हो गया उर्वशी चले गए पागल कमा पे घूमते रहे हा उर्वशी हा उर्वशी ऐसा करते करते हैं पागल हो गया और हरिद्वार में जाके देखे उर्वशी अपना सहेली के साथ ए रुको रुको हम तो मारे गए बचाओ हमको चरण पकड़े उर्वशी बोले अरे महाराज आप ऐसा बड़ा वीर हो आपका सब ये सब क्षमता कहा गया उर्वशी ने बताई कभी भी स्त्री जाति को विश्वास मत करो स्त्री जाति नेकड़े के माफी उल्फ कभी आवाज को ऐसा खाएंगे आपको छोड़ के दूसरे को पकड़ेंगे बता दी उर्वशी स्वयं बताएंगे स्त्रियों का इधर है ऐसा आप सब भक्त भक्तिमती भक्ति स्त्रियों के बारे में हम नहीं कह रहे उर्वशी का कहना उर्वशी कह रहे कभी स्त्री जाति को विश्वास न करो अब आज का हालत ऐसा हो गया हम तो रह नहीं सकेंगे वह तो हम मर जाएंगे आप तो करें उर्वशी बोले चलो ठीक है साल में एक बार तुम्हारा सब हमारा संघ होगा देखो क्या राजा है साल में एक बार तुम्हारा संघ होगा उसी समय हम आएंगे ठीक है फिर उर्वशी का चिंतन में पागल हो गया और बोले गधर्व गोक को उपासना करो गव लोग को उपासना करने से हमको दे देंगे तुम्हारा हाथ में गंधर्व का उपासना कर किस लोग को उपासना नहीं किया गंधर्व का गंधर्व ने आया गंधर्व लोग ने बड़ा चालू है बोले उर्वशी को दे दे तो हमारा सर्ग का असुविधा हो रहा है इसको धोखा दे दिया जैसे छाया सीता है ना छाया सीता इसको दे दिया एक तो उगनीस थाली दे दिया उग्निस थाली को लेके सोचा यही उर्वशी है जंगल में पागल का मई भटकते रहे आलिंगन करते रहे वो सोचा ये उर्वशी उर्वशी नहीं है धोखा दे दी उर्वशी तो वाक गई ऐसा करके एक बड़ा राजा इसका हालत देखो क्या हालत है इसलिए कभी भी भजन छोड़ के गुरुवैश्व को छोड़ के उल्टा मत करो अभी परशुराम का कहानी है काल थोड़ा बताएंगे समय हो गया अब कहो तो कह दें नहीं तो समय लगेगा वो थोड़ा है अब चलो काली कह देंगे वंछा कल्पुत कृपा सिंध्य पतिता नंद पावन भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नम गजेन्द्र जी का एक श्लोक पाठ कर लो इधर से अवेशया समय मनोहृ जजाप परम जप्यम प्राग जनमान शिक्षित गोदिजी महाराज में जो शिक्षा इसी को न ठाकुर जी का याद आ गया भजन शुरू किया